आज मैं आपके सामने भारत देश में विदेशी कंपनियों की लूट और उसका विकल्प स्वदेशी इस विषय पर कुछ तथ्य कुछ आंकड़े कुछ जानकारियां और कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा हमारे भारत देश में इस समय तो लगभग 5000 विदेशी कंपनियां पूरे भारत देश में व्यापार कर रही हैं। है। इन इनमें से कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो सीधे अपनी शाखा स्थापित करके भारत में व्यापार कर रही हैं, कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार कर रही हैं सीधे व्यापार करने वाली कुछ कंपनियां हैं जैसे पेप्सी कोला है कोका कोला है प्रॉक्टर एंड गेम्बुल है रैकेट एंड कोलमैन है जॉनसन एंड जॉनसन है सीबा है नोबार्टिस है हिंदुस्तान लीवर है ये सारी कंपनियां सीधे व्यापार करती हैं और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार करती हैं जैसे काबसा की बाजार है इंडुस है हीरो होंडा है यामाहा महा माजदा है तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो समझौते करके काम करती हैं और कुछ कंपनियां हैं जो सीधे काम करती हैं और समझौते दो तरह के होते हैं एक तो कुछ कंपनियां तकनीकी रूप से समझौते करती हैं भारत में और कुछ कंपनियां वित्तीय रूप से समझौते करती हैं पूंजी के आधार पर समझौते करती हैं तो सीधे काम करने वाली समझौता करके काम करने वाली कुल कंपनियों की संख्या लगभग पांच हजार है इन कंपनियों को हमारे देश में बुलाया गया है बाकायदा इनको निमंत्रण दिया गया है इन कंपनियों के लिए हमारी सरकारों ने लालकालीन बिछाया है और इनका ऐसे स्वागत किया है जैसे कभी भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे कुछ राजा महाराजाओं ने स्वागत किया था हमारे देश में सन उन्नीस से सरकार की एक नीति चल रही है उस नीति का नाम है उदारीकरण उसका एक दूसरा नाम है वैश्वीकरण और एक उसका तीसरा नाम है निजीकरण अंग्रेजी में इसको ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से हम जानते हैं आप नियमित रूप से अगर समाचार पत्र पढ़ते होंगे अखबारों को पढ़ते होंगे टेलीविजन चैनल पे न्यूज देखते होंगे तो बार बार आपको ये शब्दों के बारे में जानकारी मिलती होगी कि भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति के तहत इतनी विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया कभी ऐसा समाचार आता है की भारत सरकार ने वैश्वीकरण की नीति के तहत इतनी अधिक विदेशी पूंजी निवेश के समझौते किए कभी ऐसा समाचार आता है कि भारत सरकार ने तकनीकी आयात करने के लिए इतनी विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया ऐसे समाचार हमारे जीवन में पिछले करीब 15-17 वर्षों से नियमित रूप से हम सुन रहे हैं देख रहे हैं और इन नीतियों के तहत ये विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है सरकार को जब ये कहा जाता है की आप इन विदेशी कंपनियों को क्यों बुला रहे हैं जबकि हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि गलती से हमने सत्रहवीं शताब्दी में एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लिया था और हम दो सौ साल के लिए गुलाम हो गए थे अब आजादी के बासठ तिरसठ वर्षों के बाद 5000 से ज्यादा कंपनियों को बुलाना क्या देश की आजादी को गिरवी रखने जैसा नहीं है क्या हमारी देश की आजादी के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है क्या हमारी देश की आजादी खतरे में तो नहीं पड़ रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर हम दोबारा से गुलाम हो जाएं उन देशों के जिनसे मुश्किल से हम 1947 में आजाद हुए तो सरकारों के सामने जब ये तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आखिर आप इन विदेशी कंपनियों को बुला क्यों रहे हैं क्या जरूरत है इनकी क्या हम भारतवासी अपना विकास खुद नहीं कर सकते क्या हमारे पास पूंजी की बहुत कमी है क्या हमारे पास तकनीकी नहीं है क्या हमारे पास श्रम शक्ति नहीं है ऐसी कौन सी कमी भारत में है जो हम विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं तो सरकार की तरफ से चार उत्तर दिए जाते हैं चार तर्क दिए जाते हैं सबसे पहला तर्क हमारी सरकार देती है कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो इनके आने से पूंजी आती है इनके आने से पैसा आता है और भारत को पूंजी की जरूरत है इसलिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है फिर दूसरा तर्क हमारी सरकार ये देती है कि जब ये विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो भारत का निर्यात बढ़ता है भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है क्योंकि कई सारी विदेशी कंपनियां भारत सरकार से जो समझौता करती हैं वो निर्यात का समझौता होता है एक्सपोर्ट का जो समझौता करते हैं तो सरकार का ऐसा कहना है कि इन कंपनियों के आने से भारत का निर्यात बहुत अधिक बढ़ सकता है और तीसरा तर्क भारत सरकार का ये है कि जब ये विदेशी कंपनियां आती हैं और हमारे देश में इनके कारखाने लगते हैं तो उन कारखानों में लोगों को रोजगार मिलता है काम मिलता है और लोगों को रोजगार और काम मिलने से गरीबी कम होती है बेकारी कम होती है ये तीसरा तर्क है और चौथा और आखिरी तर्क है हमारी सरकार का जो सबसे बड़ी ताकत से सरकार हमारे सामने प्रस्तुत करती है वो ये कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो हमारे देश में तकनीकी आती है टेक्नोलॉजी आती है विदेशी कंपनियों के आने से हमको तकनीकी मिलेगी विदेशी कंपनियों के आने से भारत में रोजगार बढ़ेगा विदेशी कंपनियों के आने से भारत में पूंजी निवेश ज्यादा होगा और विदेशी कंपनियों के आने से भारत में निर्यात अधिक होगा इन चार तर्कों के आधार पर हमारी सरकार विदेशी कंपनियों को बुलाती है आपको इस बात की जानकारी है कि विदेशी कंपनियों को बुलाने में अब भारत की सरकार जो केंद्र में काम करती है ये तो लगी ही हुई है राज्यों की सरकारें भी विदेशी कंपनियों को बुलाती हैं। हमारे भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं और विदेशी पूंजी के समझौते करके विदेशी कंपनियों को बुला के लाते हैं आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में कर्नाटक में केरल में महाराष्ट्र में गुजरात में राजस्थान में मध्य प्रदेश में हरियाणा में पंजाब में लगभग भारत के सभी राज्यों में कुछ उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़कर जैसे आसाम है नागालैंड है मिजोरम है मणिपुर है त्रिपुरा है सिक्किम है ये भारत के जो छोटे छोटे सात राज्य हैं, यहाँ की सरकारें विदेशी कंपनियों को ज्यादा नहीं बुलाती है तो इन सात राज्यों को छोड़कर भारत के जो बाईस तेईस बड़े राज्य हैं इनकी सरकारें राज्य स्तर पर भी विदेशी कंपनियों को बड़ी मात्रा में बहुत अधिक संख्या में बुलाती रहती हैं। तो राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो विदेशी कंपनियों को बुलाए जाने के तर्क हैं उनका कुछ समय से मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं और ये जानने की कोशिश करता रहा हूँ की क्या सरकार के द्वारा दिए गए तर्क सच है क्या वास्तव में हमारे देश में पूंजी आ रही है क्या वास्तव में कोई तकनीकी हमें मिल रही है क्या हमारा सच में निर्यात बहुत बढ़ रहा है या हमारे देश में रोजगार बहुत अधिक हो रहा है इन आधारों पर ये जानने की कोशिश की और इसके लिए सरकार के ही दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए और पिछले कुछ वर्षों से जो सरकारी दस्तावेज मैंने देखे पढ़े समझे जाने और उनको कोशिश भी की है अपने यहाँ पुस्तकालय में लाने की और कुछ दस्तावेज आए भी है ये दस्तावेज कुछ दूसरी कहानी कहते हैं बिल्कुल दूसरा चित्र प्रस्तुत करते हैं और मुझे लगता है कि सरकार के दस्तावेज ही सरकार की पोल खोलते एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि विदेशी कंपनी आती है तो पूंजी आती है और सरकार के जो दस्तावेज हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप जानते हैं सबसे अधिक दस्तावेज हैं विदेशी कंपनियों के बारे में फिर हमारे देश में जो मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्थाएं हैं जैसे एक विदेश व्यापार मंत्रालय हमारे देश में है उनका एक विदेश व्यापार निगम है उसके कुछ दस्तावेज हैं, उसके कुछ आंकड़े हैं फिर हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है जो उद्योग मंत्रालय है हमारे देश का वाणिज्य मंत्रालय है उसके कुछ आंकड़े हैं और वित्त मंत्रालय के कुछ आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो चित्र बिल्कुल दूसरा ही दिखाई देता है और वो चित्र ये दिखाई देता है की विदेशी कंपनी भारत में आकर पूंजी नहीं लाती है विदेशी कंपनी भारत से पूंजी लेकर जाती है आप जरा एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें कि कोई कंपनी अपने देश की पूंजी भारत में क्यों लाएगी क्या वो मूर्ख है अमेरिका की कंपनी अमेरिका से पूंजी लेकर भारत में आएगी जब अमेरिका में पूंजी की बहुत कमी है यूरोप में पूंजी की बहुत कमी है और अमेरिका और यूरोप में पूंजी की कमी के कारण उनके बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए हैं अमेरिका और यूरोप में पूंजी की कमी के कारण उनकी कंपनियां बंद हो रही हैं अमेरिका में तो आप जानते हैं इस समय इतनी भयंकर मंदी फैली हुई है कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी बैंकें थी अमेरिकन एक्सप्रेस एएनजेड ब्रिंडलेज स्टैंडर्ड चार्टेड फिर लेमन ब्रदर्स ऐसी 56 बड़ी बैंकें पूंजी के अभाव में पूंजी की कमी में बंद हो गई कारण उसका क्या है पिछले 40 साल अमेरिका की बैंकों ने अमेरिका के लोगों को इतना कर्ज बांटा कि सारे कर्ज का पैसा वापस नहीं आया वो कर्ज का पैसा लोगों के पास फंस गया लोगों के पास वापस देने की ताकत नहीं है तो बैंकों की पूंजी डूब गई तो बैंक डूब गए अब वो दिवालिया हो गए, अब बैंकों के दिवालिया होने से कंपनियां दिवालिया हो गईं, क्योंकि कंपनियों का पैसा बैंकों में रखा हुआ था अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जनरल मोटर्स सिस्टम में दिवालिया हो चुकी है अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जनरल डायनेमिक्स दिवालिया हो चुकी है तो जिस अमेरिका में पूंजी की इतनी सारी कमी हो वहां से कोई कंपनी पूंजी लेके भारत में क्यों आएगी ये मोटी सी समझने की बात है और दूसरी बात अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आएगी तो जान लीजिए वो अपनी पूंजी लेके नहीं आएंगे यहाँ से पूंजी अमेरिका ले जाने के लिए आएंगे क्योंकि इसीलिए वो बनाए गए हैं इसीलिए उनकी रचना की गई ऐसे यूरोप के देशों से कोई कंपनी यहाँ पूंजी लेके नहीं आएगी यहाँ से पूंजी लेकर वो यूरोप में जाएगी मैंने जिन 5000 विदेशी कंपनियों का पिछले दिनों अध्ययन किया उससे एक बात समझ में आई वो आप सबको बताना चाहता हूँ अगर मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है उसने पचास रूपए भारत में निवेश कर दिया 2009 में तो ठीक एक साल के बाद 2010 में उस कंपनी की बैलेंस शीट जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उसने हर पचास रूपये पर डेढ़ सौ यहाँ से कमा के अमेरिका को भेज दिया एक डॉलर यहाँ लाया और तीन डॉलर वो यहाँ से लेकर चले गए 1991 सौ इक्यानवे बानवे बानवे तिरानवे तिरानवे हर साल की मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े इकट्ठे करता रहा कि एक साल में कितनी पूंजी आती है मान लीजिए एक साल में कभी बीस हजार करोड़ रुपए की पूंजी आई तो उसी साल में साठ हजार करोड़ की पूंजी यहां से चली गई एक साल में मैं आंकड़े देखता हूं पच्चीस हजार करोड़ की पूंजी आई तो उसी साल में पिचहत्तर करोड़ की पूंजी यहाँ से चली गई एक साल में पता चला तीस हजार करोड़ की पूंजी आई तो उसी साल में नब्बे हजार करोड़ की पूंजी यहां से चली गई ठीक एक साल के बाद तो ऐसी स्थिति हमारे देश में है तो ज्यादा हमारे देश में पूंजी आती नहीं है ज्यादा यहां से पूंजी चली जाती है एक एक साल के आंकड़े निकाले मैंने और फिर इकट्ठे पंद्रह सोलह साल के आंकड़े मैंने निकाले तो पता चल रहा है कि एक डॉलर अगर आ रहा है तीन से चार डॉलर कभी कभी तो पांच डॉलर उसी साल में यहां से वापस जा रहा है अब इसमें और एक महत्व की बात है कि अपनी पूंजी वो लगाते हैं एक साल में ही उसका तीन गुना कमा लेते हैं और उसके अगले अगले सालों तक दस साल पंद्रह साल बीस साल तक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिना किसी पूंजी निवेश के वो यहाँ से करोड़ों डॉलर कमाते रहते हैं आप इसको सरल तरीके से समझिए कि पचास रुपये लगाकर उन्होंने धंधा शुरू किया बिजनेस शुरू किया पहले ही साल में डेढ़ सौ कमा लिया तो तीन गुना तो वो ले ही गए अब दूसरे साल में अगर वो दो सौ कमाएंगे तीसरे साल में 300 कमाएंगे चौथे साल में 400 कमाएंगे तो हर साल जो जाएगा एक साल के बाद वो यहां से पूंजी की लूट है ना कि पूंजी का भारत में प्रवेश यह बहुत महत्व की और समझने की बात है दूसरी एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं वो ये कि जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लाती है तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने साथ बहुत थोड़ी सी पूंजी लेके आते हैं बिल्कुल मामूली बहुत थोड़ी ना के बराबर और बाकी सारी पूंजी वो व्यापार के लिए भारत से ही इकट्ठी करते हैं हमारे देश में जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के बारे में चर्चा होती है उनमें सबसे बड़ी विदेशी कंपनी इस समय जो है उसका नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नाम से इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये हिंदुस्तानी कंपनी है वास्तव में ये विदेशी कंपनी है इसका असली नाम है यूनी लीवर और ये ब्रिटेन और हॉलैंड के संयुक्त उपक्रम की कंपनी है माने कुछ ब्रिटिश लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है और कुछ हॉलैंड वासियों का पैसा इसमें लगा हुआ है तो ये हिंदुस्तान लीवर नाम की कंपनी भारत में जब सबसे पहले व्यापार करने आई सन उन्नीस में तो इस कंपनी ने पूंजी कितनी लगाई इस कंपनी ने मात्र पन्द्रह लाख रूपये की पूंजी निवेश किया इसको हम तकनीकी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं इनिशियल पेड ऑफ कैपिटल शुरुआत में लगाई गई पूंजी माने व्यापार शुरू करने के लिए जो सबसे पहले पैसा डाला जाता है वो धन इनिशियल पेड ऑफ कैपिटल शुरुआती चुकता पूंजी तो यही पूंजी महत्व की होती है बाद में तो उस पूंजी में से जो मुनाफा पैदा होता है उस मुनाफे को वो लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं उस मुनाफे को वो पूंजी निवेश करते रहते हैं और वो मुनाफा तो यहाँ पैदा हुआ है वो तो विदेश से नहीं आया है यहाँ उन्होंने पंद्रह लाख रुपए लगाया अपना व्यापार शुरू किया अपना धंधा शुरू किया और थोड़े ही समय में उन्होंने मुनाफा कमा लिया उस मुनाफे को फिर भारत में लगा दिया तो वो मुनाफा उनके देश से नहीं आया ना वो तो भारत में से ही पैदा करके उन्होंने यहां लगा दिया तो वास्तव में जो भारत में से पैदा हुआ मुनाफा होता है वही कंपनियों के द्वारा भारत में लगाया जाता है अपने देश से जब वो आते हैं तो बहुत थोड़ा सा पैसा लेके आते हैं तो हिंदुस्तान लीवर का मैं बता रहा था लगभग ये पंद्रह लाख रुपए लेके भारत आए थे और 15 लाख रुपए लेकर ये आए तो इन्होंने कुछ व्यापार शुरू किया उसी साल व्यापार के शुरू होने के 6-8 महीने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और पैसा लाकर उसमें डाला तो कुल मिलाकर पहले साल में इनका जो पूंजी निवेश हुआ वो 33 लाख रुपए का हुआ अब ऐसा मान लीजिए कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने भारत देश में तैतीस लाख रुपए से व्यापार शुरू किया धंधा शुरू किया आज से लगभग सत्तर पिछहत्तर साल पहले अब यह कंपनी जो भारत से मुनाफा कमा रही है एक साल में वो है चौदह हजार सात सौ चालीस करोड़ रुपए ये इनका आधिकारिक है जो उनकी बैलेंस शीट में वो दिखाते तैतीस लाख रुपए से व्यापार शुरू किया लगभग सत्तर पिछहत्तर साल पहले फिर उसमें से मुनाफा कमाया मुनाफे को भारत में लगाया फिर और मुनाफा कमाया फिर और लगाया फिर पैसे बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते इनका मुनाफा बढ़ता गया और वो बढ़ते बढ़ते आज हिंदुस्तान में इनका कुल मुनाफा हो गया 14,740 करोड़ रुपए, जिसमें से ये एक साल का है जिसमें से ये बताते हैं कि लगभग दो करोड़ रूपये शुद्ध रूप से विदेश लेके चले जाते हैं अब आप इसको ऐसे तुलना कर लीजिए कि 33 लाख रुपए लगाकर हर साल दो करोड़ रुपए यहां से ले जा रहे हैं हर साल लेके जा रहे हैं 33 लाख लगा के दो करोड़ रुपए हर साल लेके जा रहे हैं अब एक साल में दो करोड़ दो साल में लगभग 500 करोड़ तीन साल में लगभग सवा सात करोड़ चार साल में लगभग सवा नौ हजार करोड़ और ऐसे ही ऐसे पिचहत्तर साल का अगर आप जोड़ देंगे तो हजारों करोड़ रुपए ये यहां से ले गए थोड़ी सी पूंजी लगाकर हजारों करोड़ रुपए यहां से ये यह ले गए तो आप समझ लीजिए विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लेकर नहीं आती है यहां से पूंजी ले जाने के लिए आती है और एक कंपनी का उदाहरण देता हूं एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे देश में जो सीधे व्यापार करती है कॉलगेट पामोलिव वो अमेरिका की कंपनी है ये हिंदुस्तान लीवर थी ब्रिटेन की और हॉलैंड की कोलगेट पामोलिव है अमेरिका की तो कॉलगेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब व्यापार शुरू किया उसका व्यापार भी लगभग आज से पैंसठ 70 साल पहले शुरू हुआ तो उन्होंने भारत में जो रुपया लगाया था वो करीब करीब तेरह लाख रूपये चुकता पूंजी शुरुआती पूंजी व्यापार शुरू करने के लिए सिर्फ 13 लाख रुपए लगाया कोलगेट पामोलिव ने और आज कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में से जो नेट प्रॉफिट कमा रही है और एक साल में वो यहां से अमेरिका लेकर जा रही है वो 231 करोड़ रुपए है सिर्फ 13 लाख रुपए भारत में निवेश करके हर साल 231 करोड़ वो कमा रहे हैं अब एक साल में 231 करोड़ दो साल में चार करोड़ तीन साल में फिर चार साल में फिर पांच साल में और साठ से पैंसठ साल का अगर आप हिसाब जोड़ें, तो इस कंपनी ने भी हजारों करोड़ रुपए यहां से ले लिए सिर्फ 13 लाख रुपए लेके आई थी ये कंपनी एक तीसरी कंपनी का नाम बताता हूं उसका नाम है नो वार्टिस्ट ये भारत में आई तो इन्होंने जो पूंजी निवेश भारत में किया वो करीब करीब 15 लाख रुपए के आसपास का इनका पूंजी निवेश है इनिशियल पेड ऑफ कैपिटल और आज हिंदुस्तान में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो ये कमाकर अपने देश में ले जा रही है वो चौरानवे करोड़ छियालीस लाख रुपए है हर साल का एक साल का चौरानवे करोड़ दो साल का लगभग 200 करोड़ के आसपास हो गया तीन साल का 300 करोड़ के आसपास और इस कंपनी को काम करते हुए 40 साल हो गया इस देश में से इसने भी हजारों करोड़ रुपए यहां से लूट लिया एक और कंपनी का नाम बताता हूं हॉलैंड की एक कंपनी है उसका नाम है फिलिप्स ये टेलीविजन बेचती है बल्ब बेचती है ट्यूब बेचती है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचती है इस कंपनी ने भारत में जब व्यापार शुरू किया था तो एक करोड़ पचास लाख रुपए की इसने पूंजी लगाई थी अब इस कंपनी का एक साल का जो नेट प्रॉफिट है जिसको ये कंपनी लूटकर हॉलैंड ले जा रही है वो 190 करोड़ रुपए है एक करोड़ पचास लाख रुपए से व्यापार शुरू किया और एक करोड़ रुपये हर साल ये भारत से लेके जा रहे हैं और एक साल में 190 करोड़ दो साल में 380 करोड़ और फिर तीन साल में चार साल में और इस कंपनी को काम करते हुए भी भारत में 45 से 50 साल हो गया है लगभग हजारों करोड़ रुपए इसने भी लूट लिया है ऐसी एक और कंपनी बताता हूं टायर बेचने वाली एक कंपनी है गुड उसका नाम है मूलतः अमेरिकन कंपनी है इसने भारत देश में जब व्यापार शुरू किया तो पूंजी लगाई दो करोड़ 37 लाख रुपए, अभी ये कंपनी हर साल में जो लूट कर ले जा रही है यहां से वो 40 करोड़ रुपए हर साल वो यहां से नेट प्रॉफिट के रूप में लेके चले जाते हैं। फिर इसी तरह से और एक कंपनी है ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है ग्लेक्सको दवा बेचती है दवा के क्षेत्र की यह बड़ी कंपनी मानी जाती है इनका जो अप कैपिटल है करीब आठ करोड़ चालीस लाख रुपए से इन्होंने व्यापार शुरू किया इस हिंदुस्तान में और आज ये कंपनी हर साल जो नेट प्रॉफिट कमा के ले जाती है वो पांच सौ सैंतीस करोड़ छियासठ लाख रूपये एक साल में पांच सौ सैंतीस करोड़ दो साल में हजार करोड़ से ज्यादा तीन साल में डेढ़ हजार करोड़ से ज्यादा और इस कंपनी को भी काम करते हुए करीब तीस साल हो गया भारत में हजारों करोड़ रूपये इस देश में से वो ले गए एक और कंपनी है उसका नाम है फाइजर ये अमेरिकन कंपनी है दवा बेचती है बहुत बड़ी कंपनी है इसने भारत में व्यापार शुरू किया था दो करोड़ नब्बे लाख रुपए से और आज इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमारे देश से जो ये कमा रहे हैं वो 338 करोड़ रुपए। फिर ऐसे ही एक और कंपनी है उसका नाम है एबोट इंडिया लिमिटेड ये कंपनी भारत में आई तो इन्होंने पूंजी निवेश किया था एक करोड़ चालीस लाख के आसपास अब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो यहां से कमा के ले जा रहे हैं हर साल का अड़सठ करोड़ रुपए फिर और एक कंपनी है जो सिगरेट बेचती है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारत में और सिगरेट बेचकर हिंदुस्तान के लोगों के फेफड़े गलाती है लोगों को व्यसन करवाती है और जो सिगरेट पीते हैं उनको कैंसर होता है उनके फेफड़े गलते हैं दमा होता है अस्थमा होता है ब्रोंकियल अस्थमा होता है जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनको और जल्दी होता है क्योंकि सिगरेट पीने वाला जो धुआं फेंकता है नहीं पीने वाला वो धुएं को खींचता रहता है और सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि सिगरेट पीने वाला मरता है उससे जल्दी उसके पड़ोस में बैठा हुआ पहले मर जाता है आप अंदाजा लगाइए एक आईटीसी कंपनी है उसका भारत में नाम है इंडियन टोबैको कंपनी उसका असली नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी भारत में आके नाम बदल दिया जैसे मैंने कहा ना हिंदुस्तान लीवर का असली नाम है यूनी लीवर भारत में नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर अब हिंदुस्तान यूनी लीवर बोलने लगे हैं उसको ऐसे ये अमेरिकन टोबैको कंपनी ने नाम रख दिया है इंडियन टोबैको कंपनी अब इस कंपनी का भारत देश में जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है वो मात्र 37 करोड़ रुपए का है और इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट 3120 करोड़ रुपए का है एक साल का प्रॉफिट और इसको भारत में काम करते हुए करीब करीब तीन साल में दस हजार करोड़ के आसपास और 60 साल में अगर अंदाजा आप लगाएंगे तो लाख करोड़ से ऊपर के आंकड़े निकलेंगे कुल 38 करोड़ रुपए लगाकर इस कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए यहां से लूट ली और आप जानते हैं भारत में कि लगभग 5 लाख लोग हर साल कैंसर से इस देश में मर जाते हैं उन कैंसर से मरने वालों के इलाज पर जो खर्च होता होगा वो भी इस कंपनी के कारण हमारे समाज का कितना बड़ा हिस्सा है पहले सिगरेट बेचना लोगों को कैंसर से मारना फिर इस देश का पैसा लेके विदेशों में चले जाना फिर इस देश में सबसे बड़ा अत्याचार जो ये कंपनी करती है आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है और सिगरेट का कागज सबसे ज्यादा कीमती कागज होता है और सिगरेट के कागज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पेड़ कटते हैं मैंने इस कंपनी का जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये कंपनी अगर पांच सिगरेट बनाती है तो एक पेड़ कट जाता है 500 सिगरेट में जितना कागज लपेटा जाता है फिर 500 सिगरेट को डिब्बियों में बंद करने के लिए जितना कागज खर्च होता है फिर उन डिब्बियों को बड़े कार्टून में पैक करने के लिए जितना कागज खर्च होता है फिर उन सिगरेट को बेचने के लिए जो विज्ञापन करने पड़ते हैं उसमें जो कागज खर्च होता है तो एवरेज पांच सिगरेट पर एक पेड़ कट जाता है और इस कंपनी की हर साल इस देश में बीस अरब से ज्यादा सिगरेट बिकती है लगभग 14 करोड़ पेड़ हर साल ये कंपनी भारत में कटवा देती है हम हिंदुस्तानी लोग पेड़ लगाते हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पर्यावरण की शुद्धि करने के लिए हम पेड़ लगाते हैं सरकार हमको कहती है पेड़ लगाओ हम सब भारत स्वाभिमान वाले पेड़ लगाते हैं लेकिन दुख और दर्द इस बात का है कि वो पेड़ को आईटीसी कंपनी कटवा देती है हर साल चौदह करोड़ पेड़ कट जाते हैं और इस देश की विचित्र स्थिति क्या है कि आईटीसी कंपनी 14 करोड़ पेड़ काटती है भारत सरकार की नजरों में वो कोई अपराध नहीं है लेकिन गांव का कोई साधारण आदमी जंगल में जाकर पेड़ काटकर अगर लकड़ी ले आता है तो उसको जेल हो जाती है और उसको सजा हो जाती है और आप जानते हैं भारत में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 आपका लगाया हुआ पेड़ आप नहीं काट सकते कानूनन जुर्म है और सरकार जेल की सजा करा देती है उसमें पुलिस पकड़ के ले जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ले जाते हैं हमारे देश में हजारों हजारों वनवासी भाई बहनों पर आदिवासी भाई बहनों पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुकदमे चल रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में रोटी बनाने के लिए कोई पेड़ से लकड़ी ले लिया जंगल से लकड़ी ले लिया रोटी पकाने के लिए जंगल से लकड़ी ले लिया तो वो अपराध है इस देश में और सिगरेट बनाने के लिए करोड़ों पेड़ कट गए इस देश में वो सरकार अपराध मानती ही नहीं है इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत की सरकार वनवासी और आदिवासियों के लिए नहीं चल रही है भारत की सरकार आईटीसी जैसी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रही है। कितनी बड़ी विडम्बना हमारे हजारों वनवासी आदिवासी भाई बहन हर महीने पुलिस थाने में दर्ज कराते हैं उपस्थिति हर महीने उनकी अदालत में पेशी होती है पाव घिस जाते हैं अदालत में चक्कर काटते काटते न्याय नहीं मिलता तारीख पर तारीख पड़ती रहती है अपराध क्या है बहुत मामूली सा कि उन्होंने जंगल से लकड़ी लाकर अपनी रोटी बनाई और आईटीसी कंपनी ने सिगरेट बनाने के लिए 14 करोड़ पेड़ हर साल काटे 28 करोड़ पेड़ दो साल में काटे फिर 14 करोड़ फिर 28 करोड़ फिर कितनी बड़ी संख्या पिछले कितने वर्षों से कट रही है पेड़ों की ऐसी व्यवस्था हमारे देश में चल रही है तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए ये सूची बहुत लंबी है मैंने कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम लिए हिंदुस्तान लीवर कोलगेट पामुलिव फिलिप्स फाइजर ग्लेक्सको गुडियर क्योंकि ये नाम आप जानते हैं ऐसे 5000 हजार नाम है हरेक कंपनी का एक एक आंकड़ा हमारे पास है किसी कंपनी ने 2 करोड़ की पूंजी लगाई और वो हर साल एक 180 करोड़ कमा रही है उसका नाम है बाटा बाटा की भारत में दो करोड़ की पूंजी है इनिशियल पेडअप कैपिटल और एक साल का उसका नेट प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए का है इस देश इसी तरह से नेस्ले एक कंपनी है इसी तरह से हिंदुस्तान में पांच हजार से ज्यादा कंपनियां हैं थोड़ी थोड़ी पूंजी लाकर थोड़े थोड़े पैसे लाकर 10-20-50 लाख रुपए के और वो करोड़ों करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़ रुपए हजारों करोड़ रुपए यहां से ले जा रहे हैं तो वास्तविकता यह है कि पूंजी विदेशों से भारत में नहीं आ रही है भारत की पूंजी विदेशों में जा रही है और यही कारण है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में बढ़ रही हैं भारत की गरीबी बढ़ती चली जा रही है मैं आपको गरीबी के साथ इसको जोड़ के बताता हूं अगर आप एक मिनट के लिए ये मान लीजिए भारत सरकार का तर्क कि विदेशी कंपनियों के आने से पूंजी आती है अगर हमारे देश में पूंजी बढ़ती है तो गरीबी कम होनी चाहिए स्वाभाविक रूप है ना लेकिन मैं आपको बताता हूँ उन्नीस में जब भारत आजाद हुआ तब इस देश में एक विदेशी कंपनी को हमने भगाया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया लेकिन दो साल के बाद इस देश की सरकार ने 126 विदेशी कंपनियों को बुला लिया दो ही साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने 1948 1948-49 में उन्होंने पहली औद्योगिक नीति बनाई और उस औद्योगिक नीति में उन्होंने संसद में घोषणा की कि भारत का विकास करना है तो विदेशी पूंजी चाहिए हमारे पास पैसे की कमी है अंग्रेज यहाँ से सब कुछ धन लूटकर ले गए हैं खजाना हमारा खाली है इसलिए देश का विकास करना है तो विदेशी पूंजी की जरूरत है तो पंडित नेहरू ने इस तरह का एक लंबा भाषण दिया 1948 में लोकसभा में और उसके बाद नीति बन गई और 126 विदेशी कंपनियां भारत में आ गईं। अब उन 126 सौ कंपनियों के आने के समय इस देश में गरीबों की संख्या थी लगभग साढ़े करोड़ सरकार के आंकड़े सरकार कहती थी कि उन्नीस 48 में गरीबों की संख्या लगभग साढ़े चार करोड़ के आसपास है तो साढ़े चार करोड़ की गरीबों की संख्या थी जब 126 विदेशी कंपनियां भारत में आईं। अब हमारे देश में विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 5,000 हो गई है। आजादी के दूसरे ही साल में 126 कंपनियां अब आजादी के बासठ तिरसठ साल के बाद 5000 विदेशी कंपनियां तो 126 कंपनियां जितनी पूंजी लाई 5000 कंपनियां उससे ज्यादा ही लाएंगी तो इसका माने पूंजी और बढ़ जाएगी तो गरीबी कम हो जाएगी लेकिन भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि इस समय गरीबों की संख्या हमारे देश में है चौरासी करोड़ आजादी आई थी तो गरीबों की संख्या थी लगभग साढ़े करोड़ अब आजादी के बासठ साल के बाद गरीबों की संख्या हो गई चौरासी करोड़ इसका माने गरीबों की संख्या में 21 गुना वृद्धि हुई है इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान की लूट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई होगी इसलिए गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि 5,000 कंपनियों ने लूटा है इस देश को पहले लूटती थी एक कंपनी ईस्ट इंडिया तब हम गरीब हुए दुनिया में अब लूटने वाली पांच हजार कंपनियां हैं तो गरीबी बढ़ेगी ही कम नहीं होने वाली इसलिए हर साल इस देश में गरीबी बढ़ती है क्योंकि पूंजी यहां से लूटकर विदेशों में जाती है यहां पूंजी विदेशों से आती नहीं तो ये बात अगर आपके समझ में आए तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे देश में सरकार की भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं जब हम विदेशी कंपनियों को भगाने की बात करते हैं तुरंत वो पूंजी का सवाल उठाते हैं और कहने लगते हैं कि पूंजी हिंदुस्तान में कहां से आएगी आप विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो, तो उनको आप इन आंकड़ों की मदद से ये बताइए कि पूंजी हमारी जा रही है आ नहीं रही है और अगर हम इन विदेशी कंपनियों को भगा देते हैं और इनके लाइसेंस रद्द कर देते हैं तो पूंजी का बाहर जाना रुक जाएगा तो पूंजी बढ़ना इस देश में अपने आप शुरू हो जाएगा तो गरीबी का कम होना भी अपने आप शुरू हो जाएगा तो बेकारी का भी कम होना अपने आप शुरू हो जाएगा अब एक दूसरा तर्क जो हमारी सरकार देती है हमारी सरकार का दूसरा तर्क है कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है निर्यात बढ़ता है कोशिश की है हमने पिछले हिंदुस्तान के बासठ साल के निर्यात के आंकड़े इकट्ठे करें और वो निर्यात के आंकड़े हमें मिल गए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी की मदद से भारत के पिछले बासठ साल के निर्यात के आंकड़े मिल गए और पता यह चल रहा है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं निर्यात हमारा कम हो रहा है जब विदेशी कंपनियां नहीं थी इस देश में तब हम बहुत ज्यादा निर्यात करते थे और जब से विदेशी कंपनियों का आना शुरू हुआ निर्यात घटता जा रहा है एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है मैं आपको एक जानकारी दूं हमारे देश में जब एक ही विदेशी कंपनी थी ईस्ट इंडिया सिर्फ एक कंपनी थी अंग्रेजों की उस समय सारी दुनिया में हम निर्यात करते थे और हमारा निर्यात कितना होता था सन 1813 से 1840 के बीच में अंग्रेजों की सरकार ने भारत का सर्वेक्षण कराए और कई सर्वेक्षण कराए आर्थिक सर्वेक्षण कराए शिक्षा का सर्वेक्षण कराया चिकित्सा का सर्वेक्षण कराया भारत के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है उसके सर्वेक्षण कराए तो 1813 से 1840 के बीच में जो विभिन्न सर्वेक्षण हुए उनमें से एक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ वो आंकड़े बताते हैं कि जब एक विदेशी कंपनी इस देश में थी ईस्ट इंडिया तब हम दुनिया में तैंतीस निर्यात करते थे और ध्यान रखने की बात है कि ये हमारा निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करती थी हम खुद करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्या करती थी हमारे देश में आकर अपने देश का कुछ माल बेचते थे और जो वो बेचा हुआ माल है उसको संतुलित करने के लिए यहां से कुछ खरीद के अपने देश में ले जाते थे तो उनका निर्यात तो मामूली सा होता था कोई बहुत ज्यादा नहीं था मैंने तो कुल निर्यात के आंकड़े निकाले 1840 के तो भारत का कुल निर्यात अगर 100 रुपए का होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्यात उसमें 3 रुपए 60 पैसे का होता था बस 3.6 प्रतिशत अंग्रेजों के जमाने में इस बात को ठीक से समझिएगा हम भारतवासी भारत के व्यापारी भारत के उद्योगपति सीधे दूसरे देशों में जाकर अपना माल बेचते थे अगर 100 रुपए का तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से माल खरीदकर विदेशों में बेचती थी 3 रुपए 60 पैसे का माने हमारे कुल निर्यात का 3.6 प्रतिशत निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी ये थी हमारी आजादी के पहले की स्थिति जब एक कंपनी इस देश में थी अब हमारे देश में कंपनियों की संख्या बढ़ के पांच हजार हो गई तो क्या होना चाहिए निर्यात बढ़ना चाहिए पहले एक कंपनी इतना निर्यात करती है तो पांच हजार कंपनियों के द्वारा तो ज्यादा निर्यात होना चाहिए लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा निर्यात आजादी के पहले जितना ज्यादा था आजादी के बासठ साल के बाद बहुत बहुत बहुत बहुत कम होता चला गया अब मैं कुछ कुछ साल के हिसाब से बताता हूँ हमारा निर्यात 33 प्रतिशत था 1840 तक फिर उसके बाद 1938 तक आते आते दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात हो गया 4.5 प्रतिशत फिर 1950 के आते आते हमारा निर्यात हो गया 2.2 प्रतिशत फिर 1955 तक आते आते दुनिया में निर्यात हो गया 1.5 प्रतिशत फिर उन्नीस तक दुनिया में हमारा निर्यात हो गया एक दशमलव दो प्रतिशत फिर उन्नीस तक हमारा निर्यात हो गया एक प्रतिशत फिर 1970 तक सारी दुनिया में हमारा निर्यात हो गया शून्य दशमलव सात प्रतिशत फिर 1975 तक हमारा निर्यात हो गया शून्य दशमलव पांच प्रतिशत फिर 1980 में हमारा निर्यात हो तो गया शून्य दशमलव एक प्रतिशत फिर 1990 में हमारा निर्यात हो गया शून्य प्रतिशत और फिर उन्नीस में हो गया शून्य प्रतिशत फिर बानवे में हो गया शून्य प्रतिशत फिर तिरानवे में शून्य फिर चौरानवे में 0.38 और ऐसे चलते चलते चलते अभी मैं 2008 और 9 की बात करूं तो दुनिया में हमारा निर्यात है अभी 0.5 प्रतिशत माने आधा प्रतिशत हमारा निर्यात है दुनिया के बाजार में जब एक ही इंडिया कंपनी थी हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब निर्यात था 33 प्रतिशत और अब 5000 विदेशी कंपनियां हैं तब दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात है दशमलव पांच प्रतिशत आप बताइए निर्यात कम हुआ है या बढ़ा है बहुत तेजी से कम हुआ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब बहुत साफ है कि विदेशी कंपनियां भारत का निर्यात नहीं बढ़ाती हैं तो क्या बढ़ाती हैं विदेशी कंपनियां विदेशी कंपनियां उल्टा काम करती हैं भारत में आकर भारत का आयात बढ़ाती हैं, इंपोर्ट बढ़ाती हैं। क्योंकि सभी विदेशी कंपनियों को भारत में निर्यात के ज्यादा आयात करने में रस पैदा होता है रुचि होती है क्यों क्योंकि वो आयात करेंगे तो फायदा उनके देश को मिलेगा ना जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं एक अमेरिका की कंपनी भारत आ गई अब वो अमेरिका की वस्तुओं को भारत में लेके आएंगे और बेचेंगे तो मुनाफा अमेरिका को मिलेगा ना तो इसलिए उनकी कोशिश ये रहती है कि अमेरिकन चीजों का आयात भारत में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि भारत का मुनाफा अमेरिका में ज्यादा जाए तो वो कंपनी अपना शुद्ध मुनाफा लेके जाएगी वो तो है ही अमेरिका से कक्षा माल खरीद अमेरिका से तकनीकी खरीद भारत में लाकर बेचेंगे और उसका पैसा भी अमेरिका लेके जाएंगे ये दूसरा लाभ है उनका इसलिए वो कभी भी भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए नहीं आते वो तो भारत का आयात बढ़ाने के लिए इंपोर्ट बढ़ाने के लिए आते हैं। मैं और एक जानकारी दूं आपको कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो भारत का जो कुल निर्यात दुनिया में होता था उसका 3.6% ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी अब हमारे देश का जो कुल निर्यात दुनिया के देशों में होता है उसका पांच दशमलव पांच दो प्रतिशत निर्यात ही विदेशी कंपनियां करती हैं जबकि उनकी संख्या पांच हजार से ज्यादा हो चुकी है माने वो हमारे देश का निर्यात नहीं बढ़ा रहे हैं वो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा आयात करके सामान यहां लाकर बेच रहे हैं ताकि यहां से पैसा उनके देश में चला जाए और उनको उस पैसे से फायदा हो ना कि भारत का निर्यात बढ़ाने से और एक दूसरी जानकारी देता हूँ जब जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, उनका भारत सरकार के ऊपर दबाव रहता है कि भारत की मुद्रा रुपये की कीमत को गिराया जाए मैं आपको पुरानी एक जानकारी देता हूँ जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को तो हमारी जो मुद्रा है जिसको हम रूपया कहते हैं और अमेरिका की मुद्रा जो डॉलर है वो दोनों बराबर थे एक रुपया एक डॉलर के बराबर था पंद्रह अगस्त उन्नीस को और हमारा जो रुपया है और स्टर्लिंग पाउंड है ब्रिटेन का वो भी बराबर था एक रुपया एक स्टर्लिंग पाउंड फ्रांस की एक मुद्रा है उसका नाम है फ्रैंक तो भारत का एक रुपया और फ्रैंक बराबर था जर्मनी की उस समय एक मुद्रा चलती थी ड्यूशमार्क तो ड्यूशमार्क एक और भारत का एक रुपया बराबर था माने दुनिया के चार प्रमुख देशों की एक एक मुद्रा का भारत के रुपए के साथ तुलना किया जाए तो बराबर था एक रुपया एक ड्यूशमार्ग एक रुपया एक स्टेलिंग पाउंड एक रुपया एक डॉलर एक रुपया एक फ्रैंक, ऐसी स्थिति थी फिर उसके बाद क्या हुआ विदेशी कंपनियों का आना शुरू हुआ इस देश में सबसे पहले मैंने कहा कि पंडित नेहरू ने विदेशी कंपनियों को लाना शुरू किया 126 कंपनियां, उनके ही शासन काल में आ गई फिर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो दो ढाई साल तक एक भी विदेशी कंपनी नहीं आई क्योंकि शास्त्री जी की नीति थी स्वदेशी की नीति वो करीब अठारह महीने इस देश में प्रधानमंत्री रहे अठारह महीने में उन्होंने कभी भी किसी विदेशी कंपनी को इस देश में नहीं आने दिया शास्त्री जी के जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो फिर विदेशी कंपनियां आना शुरू हुई श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद आप जानते हैं राजीव गांधी फिर बी सिंह फिर चंद्रशेखर फिर नरसिम्हा राव फिर इंद्र कुमार गुजराल एच डी फिर हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ये सभी प्रधानमंत्रियों के समय में खूब विदेशी कंपनियां आई हैं एक और प्रधानमंत्री हुए इस देश में मुरारजी देसाई जिन्होंने एक भी विदेशी कंपनी को भारत में आने नहीं दिया वो तो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत से भगा दिया ऐसे प्रधानमंत्री थे श्री मुरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे ना उस समय कोका कोला नाम की अमेरिका की कंपनी भारत में बहुत बड़ा व्यापार करती थी मुरारजी देसाई के उद्योग मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडीज तो जॉर्ज फर्नांडीज ने कोका कोला कंपनी को एक नोटिस दिया था वो नोटिस में उन्होंने लिखा कि या तो आप तुरंत भारत छोड़ दीजिए नहीं तो हम आपकी पूरी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे माने आपको पूरा भारत में मिला देंगे मैंने कोका कोला की सारी संपत्ति भारत की हो जाएगी तो कोका कोला कंपनी डर गई भारत छोड़ के भाग गई इसी तरह से एक अमेरिकन कंपनी को भगाया उन्होंने उसका नाम था आईबीएम और एक अमेरिकन कंपनी को भगाया आईसीएल ऐसी कई विदेशी कंपनियों को भगाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई और एकमात्र उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस अब क्या हुआ जिन जिन कंपनियों को भगाया था मुरारजी भाई देसाई ने और जॉर्ज फर्नांडीज ने वो फिर से घुस गई इस देश कोका कोला फिर से आ गई आईबीएम फिर से आ गई आईसीएल फिर से आ गई और हजारों हजारों दूसरी कंपनियों को लेके आ गई तो मैं आपको बता रहा था ऐतिहासिक बात वो ये कि दो भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और मुरारजी देसाई इन्होंने देशी कंपनियों को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि उनको भगाया बाकी सभी प्रधानमंत्रियों ने विदेशी कंपनियों को बुलाया और उन सभी विदेशी कंपनियों को बुलाकर उन्होंने यही कोशिश की कि भारत का निर्यात बढ़े भारत का निर्यात बढ़े भारत का निर्यात बढ़े निर्यात इस देश का बढ़ा नहीं लगातार कम हुआ और वो क्यों कम हुआ वो एक बात गहरी है जो जानने की है वो ये कि भारत के ये दो प्रधानमंत्रियों को छोड़कर एक तो मुरारजी देसाई और श्री लाल बहादुर शास्त्री सभी प्रधानमंत्रियों ने भारत के रूपए की कीमत को गिराया बढ़ाया नहीं रुपए का अवमूल्यन किया रूपये की ताकत बढ़ाई नहीं रुपए की ताकत को कम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में सबसे पहली बार रुपये का अवमूल्यन हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में तो एक साथ एक दिन में 33 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ उसके बाद राजीव गांधी उसके बाद नरसिम्हा राव और सब प्रधानमंत्रियों के समय में रुपए का मूल्यन हुआ अब कीमत गिरते गिरते गिरते गिरते आ गई है पचास रूपये एक डॉलर अब आप सोचिए कि उन्नीस में एक रूपया एक डॉलर अब 2009 में पचास रूपया एक डॉलर इसका मतलब क्या है उन्नीस में अगर हम अमेरिका को एक रुपए की चीज निर्यात करेंगे तो हमारी आमंदनी होगी एक डॉलर अब 2009 में हमें अमेरिका को 50 रुपए की चीज निर्यात करनी पड़ेगी तब आमंदनी होगी एक डॉलर माने जितनी चीज उन्नीस में बेचकर हम एक डॉलर कमाते थे अब उससे 50 गुना ज्यादा चीज बेचनी पड़ेगी तब हमें एक डॉलर मिलेगा इसका माने निर्यात की मात्रा हम कितनी भी बढ़ाते चले जाएं, लेकिन निर्यात की आमदनी हमारी हमेशा कम और कम और कमी होती जाएगी क्योंकि रुपये की कीमत डॉलर की तुलना में गिरती चली जाएगी इसलिए आजादी के बासठ साल में भारत को निर्यात करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है उल्टा नुकसान इस देश को हो रहा है नुकसान क्या हो रहा है कि आप जब रुपए की कीमत गिराते चले जाएंगे विदेशी कंपनियों के दबाव में तो आपका आयात महंगा होता चला जाएगा इस बात को ऐसे समझिए 1950 में अगर हम अमेरिका से एक डॉलर की कोई वस्तु खरीदी करें तो हमको सिर्फ एक रुपया देना पड़ता था आज हमको एक डॉलर की वस्तु अमेरिका से खरीदी करनी पड़ेगी तो 50 रुपये देना पड़ेगा आयात करने में पचास गुना खर्चा ज्यादा होगा निर्यात करने में पचास गुना आमंदनी कम होगी अगर आयात और निर्यात दोनों को मिला दिया जाए तो सौ गुना नुकसान इस देश का हर पल हर क्षण होगा जब भी हम एक डॉलर का निर्यात या आयात करें तो हम ऐसे ही पचास साल पीछे हो गए ना अमेरिका से तो हमको जो गहराई से बात समझनी है वो ये कि विदेशी कंपनियों के आने के बाद सरकार जो रुपये का अवमूल्यन कर देती है उसके कारण निर्यात लगातार गिरता जाता है तो कोई भी विदेशी कंपनी कितनी भी ताकत भी लगाएगी तो भी निर्यात बढ़ेगा नहीं और वो वैसे भी कोई ताकत नहीं लगाने वाले इस देश का निर्यात बढ़ाने के लिए तो हमारे दिमाग में यह स्पष्टता हो जानी चाहिए कि विदेशी कंपनियों के आने से बिल्कुल निर्यात नहीं बढ़ता है बल्कि निर्यात तो हमारी अपनी ताकत से बढ़ता है एक बात फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि जो कुल निर्यात हम दुनिया में करते हैं उसका लगभग पंचानवे प्रतिशत निर्यात हमारे स्वदेशी उद्योग वाले लोग करते हैं कारीगर करते हैं व्यापारी करते हैं स्वदेशी व्यापारी स्वदेशी उद्योगपति स्वदेशी कारीगर स्वदेशी मजदूर जो पैदा करते हैं उससे हमारा पंचानवे निर्यात है विदेशी कंपनियां तो मुश्किल से पांच निर्यात हमारा करती इसलिए वो निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में कभी नहीं आते अब और एक तीसरा तर्क है जो भारत सरकार हमें हमेशा देती रहती है भारत सरकार का ये कहना है कि विदेशी कंपनी आती है तो हाईटेक आता है इस देश टेक्नोलॉजी आती और टेक्नोलॉजी आएगी तो देश को तरक्की होगी विकास होगा तो तकनीकी लाने के लिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है जो जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करती हैं उनके जो समझौते हैं भारत सरकार से तो उसमें तकनीकी किस तरह की आती है वो जानने के लिए हम लोगों ने जब दस्तावेज देखे तो मामला बिल्कुल उल्टा नजर आया चित्र दूसरा ही नजर आया पता ये चला कि नब्बे से ज्यादा विदेशी कंपनियां कोई तकनीकी लेके आती ही नहीं तो आप बोलेंगे वो क्या करते हैं वो शून्य तकनीकी के क्षेत्र में व्यापार शुरू करते हैं और उद्योग लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं साबुन बनाने का काम है ये शून्य तकनीकी का काम है इसमें विदेशी कंपनियां घुस गई हैं भारत में और खूब तरह के साबुन बना बना के बाजार में बेच रहे हैं साबुन बनाना कोई हाईटेक काम नहीं है उच्च तकनीकी का काम नहीं है उसमें विदेशी कंपनियां घुसी हुई है जिनकी संख्या कम से कम पचास है हिंदुस्तान लीवर है प्रॉक्टर एंड गैम्बुल है कॉलगेट पामुलिव है ऐसी 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां साबुन बना के बेच रही हैं अलग अलग नाम से लाइफ बॉय लक्स लिरिल रेक्सोना फियर्स कैमे पामुलिव डव जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप वगैरह वगैरह ये सब साबुन विदेशी कंपनियों के हैं इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि साबुन बनाना बहुत सरल काम है आसान काम है आप भी बना सकते अगर आप चाहें तो आपको 15-20 मिनट से आधा घंटे के अंदर साबुन बनाना सिखाया जा सकता है कोई भी आसानी से अपने घर में साबुन बना सकता है कोई बड़ा भारी काम नहीं है कोई मशीन नहीं लगती है हाथ से हो जाता है मशीन तो लगती है उसकी कटिंग करने में और उसको डिजाइन देने में उसकी पैकिंग करने में साबुन बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है मशीन और पचास से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी में घुसी हुई इसी तरह से क्रीम है पाउडर है लिपस्टिक है नेल पॉलिश है शैम्पू है खाने पीने के बिस्किट्स हैं, चॉकलेट है टॉफी है, है पाव रोटी है डबल रोटी है ये चिप्स हैं, टमाटर की चटनी है आम का अचार है और नमक को डब्बे में भर के बेचने की कला है और गेहूं का आटा बना के उसको बेचने का काम है ये सब शून्य पानी बोतल में भर के बेचने का काम है इसमें किसी में कोई हाईटेक नहीं है कोई उच्च तकनीकी नहीं आप मुझे बताइए आलू से चिप्स बनाना कौन नहीं जानता इस देश कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार की मां या बहन या बेटी आलू से चिप्स नहीं बना सकती और उसको बनाने के लिए अमेरिका से कंपनी आई है पैप्सी कोला वो चिप्स बना के बेचती है टमाटर से चटनी बनाना ऐसा कौन सा हाईटेक काम है जिसको हमारे घर में कोई नहीं कर सके और टमाटर की चटनी बनाकर बेचने के लिए हमारे देश में विदेशी कंपनी है इसी तरह से आम का अचार डालना कौन सी ऐसी खास बात है जिसके लिए विदेशी कंपनी की जरूरत है मैंने एक बार एक छोटा काम किया था आंध्र प्रदेश में कितने तरह के आम के अचार डाले जाते हैं उसकी एक सूची बनाई सारे आंध्र प्रदेश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आम के पांच तरह के आचार डाले जाते हैं पूरे आंध्र प्रदेश अभी आप बताइए हमारे एक राज्य में पांच तरीके से आम का अचार डाला जाता हो उस देश में कोई विदेशी कंपनी आके हमको कहे कि देखो हमारा आम का आचार ये हाईटेक आइटम है ये मूर्खता है और कुछ नहीं और हमारे हम के आचार में माताएं बहनें पता नहीं क्या उसमें कुशलता और कारीगरी करती हैं कि 20 बीस साल तक खराब ही नहीं होता बिना किसी प्रिजर्वेटिव के विदेशी कंपनियों को तो बीसियों किस्म के केमिकल डालकर उसको प्रिजर्व करना पड़ता है सुरक्षित रखना पड़ता है हमारी माताएं बहनें तो वो तेल का पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कुछ कुछ मसालों के साथ कि वो 20 साल तक ऐसे ही सुरक्षित रहता है मैंने आंध्र प्रदेश में एक स्थान है विशाखापट्टनम में मैं व्याख्यान देने गया था तीन साल पहले तो जिस सज्जन के घर में मैंने खाना खाया था उन्होंने 20 साल पुराना आम का अचार मुझे खिलाया था तो वो लगता था कि ये 20 साल सुरक्षित कैसे है तो मैंने बार बार पूछा तोरण का कुछ साधारण सी बात है तेल डाला है फिर मेथी दाना डाला है फिर उसमें और रसोई घर में उपलब्ध जो आयुर्वेदिक चीजें वो डाली है उसी से बीस साल सुरक्षित है विदेशी कंपनी को तो उतनी सुरक्षा हो ही नहीं पाती वो तो दो तीन साल में ही उनका आम का आचार खराब हो जाता है और ज्यादातर विदेशी कंपनियों के आम के आचार के पैकेट पर लिखा रहता है कि तीन महीने से छह महीने में खा के इसको खत्म कर दीजिए नहीं तो बेकार हो जाए कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास है जो आम का चार बेच रहे हैं या बोतल में पानी भर के यहाँ बेच रहे हैं या जूते चप्पल बनाकर बेच रहे हैं या डबल रोटी पाव रोटी बनाकर या बिस्किट बनाकर या ट्रॉफी चॉकलेट बनाकर ये सब शून्य तकनीकी के सामान है इनमें कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है और नब्बे से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी क्षेत्र में घुसी हुई है उत्पादन और व्यापार मैं आपको नाम लेके बताता हूं एक बड़ी विदेशी कंपनी है जिसका नाम है बाटा बाटा की मैंने सभी बैलेंस शीट देखी जो भारत सरकार के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं इनके जो एमओयूज़ हैं, उनमें इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लाने की बात कही है वो क्या जूते बनाने की टेक्नोलॉजी मोजा मोजा आप समझते हैं जूते के अंदर आप पाओं में पहनते हैं उसको बनाने का कपड़े कपड़े बनाना हमको नहीं आता क्या हजारों साल से भारत कपड़े का उत्पादन कर रहा है दूसरों को दे रहा है तो वो कहते हैं हम कपड़े बनाकर देंगे चमड़े के थैले चमड़े के पर्स वॉलेट वगैरह आदि आदि तो ये बाटा कंपनी बनाती है इसमें एक भी सामान हाईटेक नहीं इसी तरह से एक कंपनी है ब्रुक बॉन्ड जो ब्रिटिश कंपनी है इन्होंने बोला कि हम हाईटेक हिन्दुस्तान में लाएंगे कुछ नहीं है चाय को डब्बे में पैक करके भारत में बेच रहे हैं कोई उसमें टेक्नोलॉजी नहीं चाय भारत के खेतों में पैदा हो रही है हमारे किसान उसे पैदा कर रहे हैं उसको तोड़ने का काम हमारे मजदूर कर रहे हैं सुखाने का काम मजदूर कर रहे हैं बस उस चाय को वो खरीद के डब्बा बंद करके भारत में बेच रहे हैं इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है डब्बा बनाना कोई हाईटेक आइटम थोड़ी होता है और डब्बा बना के उसमें चाय पैक करना कोई हाईटेक बात थोड़ी होती है एक कंपनी है कैडबरीज वो चॉकलेट बनाती है बिस्किट बनाती है और आइसक्रीम बनाती है ये तीनों जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है फिर एक कंपनी है कोलगेट पामोलिव, ये टूथपेस्ट बनाती है टूथब्रश बनाती है टूथ पाउडर है साबुन है शेविंग क्रीम है ये सब जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है फिर एक अमेरिकन कंपनी है कॉर्न प्रोडक्ट वो भारत में दही बना के बेचती है आप बताओ दही बना के विदेशी कंपनी बेचे और वो कहें ये हाईटेक आइटम है हम में से किसको नहीं आता दही बनाना और हमारा दही तो विदेशी कंपनी से अच्छा होता है विदेशी कंपनी का दही कैसा होता है आप में से कभी कोई अमेरिका अगर गए हो या यूरोप गए हो तो वहां दही के लिए पाउडर आता है उस पाउडर को पानी में घोल के पी जाते हैं ना वो दही होता है ना ताक होती है ना मजगे होता है ना दही होता है ना तकरम होता है ना दही होता है वो बीच की कोई चीज होती है उसमें कुछ भी मजा नहीं आता पीने में वो उनका दही है उसको वो यहाँ लाके बेच रहे हैं और हमारे कुछ पढ़े लिखे मूर्ख लोग खरीद रहे हैं इसमें मुझे अफसोस होता है दही बेच रहे हैं और भारत के लोग जो सालों साल से हजारों साल से दही बनाने वाले लोग श्री कृष्ण के देश के लोग तो दही वाले ही होंगे ना श्री कृष्ण की तो सारी कहानी दही से शुरू होती है अब श्री कृष्ण के देश के लोग दही बनाने के लिए विदेशी कंपनी को बुलाएं तो ये तो श्री कृष्ण का अपमान है हमारी सरकार को इतनी भी समझ और अकल नहीं एक कंपनी है हमारे देश में वो सौंदर्य प्रसादन की चीजें बेचती है ड्यू उसका नाम है कोई उसमें हाईटेक नहीं है इसी तरह से फिस्करस है फन स्कूल है जर्नल इलेक्ट्रिक है जॉफ्री मैनर्स है ग्लेक्सको है गॉडफ्रे फिलिप्स है ऐसी हमारे देश में एक दो नहीं हजारों हजारों कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट है पूरी जो शून्य तकनीकी के सामान ही बनाकर बेच रही हैं, कोई हाईटेक सामान नहीं दस प्रतिशत कंपनियां ऐसी हैं विदेशों की जो भारतीय कंपनियों से कुछ समझौते करके थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के सामान बनाती हैं, जैसे कार बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं मोटर बनाने वाली बस बनाने वाली कंपनियां एक है ना अशोक लीलैंड तो अशोक तो भारत की कंपनी है लीलैंड तो ब्रिटेन की कंपनी है इसी तरह से आपने मोटर में देखा होगा मारुति सुजुकी अब तो वो पूरी विदेशी हो गई पहले आधा आधा था फिर इसी तरह से महिंद्रा की एक गाड़ी आई है उन्होंने एक विदेशी कॉलेब्रेशन में लाई है मोटरसाइकिल में यामाहा, सुजुकी है फिर हीरो होंडा है तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी वो लाते हैं वो 10 प्रतिशत का हिस्सा है और उसमें भी वो भारत में कुछ नहीं बनाते ध्यान रखिए वहां से बना बनाया इंजन लेके आते हैं भारत में सिर्फ उसको फिट करके बेचते हैं जब इन कंपनियों को यह कहा जाता है कि इंजन भारत में बनाओ तो वो कहते हैं वो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बनाएंगे तो रोजगार भारत के लोगों को मिलेगा उनको रोजगार अपने देश के लोगों को देना तो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का इंजन सीधे इंपोर्ट करके आता है इसी तरह से बड़ी बड़ी कारों के इंजन विदेशों से सीधे इंपोर्ट होके आते हैं ट्रकों के इंजन सीधे इंपोर्ट होकर आते हैं बसों के इंजन इंपोर्ट होकर आते हैं भारत में तो सिर्फ फिट करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं तो टेक्नोलॉजी में कुछ दस प्रतिशत हिस्सा है जहां पर वो कॉलेबोरेशन में काम करते हैं लेकिन वहां भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं अपने देश से बनी बनाई मशीनें लाकर भारत में फिट करके बेचते हैं। और एक हिस्सा है भारत का जो सबसे महत्व का हिस्सा है जिसको हाईटेक कहा जाता है उच्च तकनीकी कहा जाता है उसमें कभी कोई विदेशी कंपनी इस देश में नहीं आती मैं आपको नाम लेके बताऊ सेटेलाइट बनाना हाई टेक्नोलॉजी का काम है बहुत कठिन टेक्नोलॉजी होती है बहुत क्लिष्ट टेक्नोलॉजी होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है सैटेलाइट बनाना आसान काम नहीं है लेकिन सैटेलाइट बनाने के लिए आज तक इस देश में कोई विदेशी कंपनी नहीं आई आपको सुनकर हैरानी होगी भारत देश ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट 1975 के साल में छोड़ा था जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट 1975 में हमने अंतरिक्ष में छोड़ा और उसके बाद हमारे बीसियों सैटेलाइट अंतरिक्ष में गए हैं और अभी लेटेस्ट हम तो दूसरे देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में छोड़ने लगे हैं इतनी तकनीकी का विकास इस देश में हुआ है ये संपूर्ण स्वदेशी पद्धति से हुआ है स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है और स्वदेशी आंदोलन की भावना के आधार पर हुआ है इसमें वैज्ञानिकों ने काम किया है वो स्वदेशी इसमें जो तकनीकी इस्तेमाल हुई है वो स्वदेशी इसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल हुआ है वो स्वदेशी इसमें जो टेक्नीशियन लगे हैं जो मैकेनिक लोग लगे हैं वो सब स्वदेशी इनको छोड़ने के लिए अंतरिक्ष में जो काम हुआ है वो भी हमारी प्रयोगशालाएं स्वदेशी इनके नियंत्रण का काम होता है वो भी प्रयोगशालाएं स्वदेशी तो ये सारा कुछ स्वदेशी के सिद्धांत पर आधारित है सैटेलाइट के क्षेत्र में हमारा काम और आपको मालूम है अब सेटेलाइट छोड़ने के क्षेत्र में भारत अमेरिका चीन फ्रांस ब्रिटेन के बाद पांचवें नंबर का देश हो गया है एक जमाने में ये देश हमको चिढ़ाया करते थे कि भारत का सेटेलाइट ने देश में से छोड़ने की अनुमति नहीं देते थे बहुत बार ऐसा होता था कि हम सैटेलाइट बनाते थे दूसरे देशों से छोड़ने के लिए जाते थे लेकिन वो नहीं मानते थे अब तो हमने अपने देश में ऐसे स्टेशन विकसित किए हैं श्री हरिकोटा ऐसा ही इस देश का बड़ा विशेष केंद्र है जहां से हम अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं सेटेलाइट लेके जाते हैं और दूसरे देशों के सेटेलाइट भी हमारे रॉकेट लॉन्चर से हम छोड़कर आते हैं इतनी की और इतना विकास इस देश में हुआ पिछले 30 वर्ष में तो सिर्फ स्वदेशी की ताकत और स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है। एक और उदाहरण देता हूं मिसाइल बनाने की जो टेक्नोलॉजी है यह संपूर्ण स्वदेशी है भारत में विकसित हुई है आज से 30 साल पहले भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी अपनी हम विदेशी मिसाइलों पर निर्भर थे या तो रूस की मिसाइल हमें मिले या अमेरिका हमको दे लेकिन 30 साल से इस देश के वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत और परिश्रम करके मिसाइल बनाने की स्वदेशी तकनीकी विकसित की हमने 100 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल बनाई फिर 200 की फिर 500 की फिर हजार की फिर डेढ़ हजार की अभी दो हजार की अभी ढाई हजार की, की, की और अब पांच किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल इस देश में विकसित हो गई और जिन वैज्ञानिकों ने यह पराक्रम किया है जिन वैज्ञानिकों ने यह परिश्रम किया है वो सारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं उनका हम सबको बहुत सम्मान करना चाहिए कि विदेशों से बिना एक पैसे की तकनीकी लिए हुए संपूर्ण स्वदेशी और भारतीय तकनीकी पद्धति से उन्होंने मिसाइलें बनाकर दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया जिन वैज्ञानिकों ने ये सारा पराक्रम किया सारा परिश्रम किया महत्व की बात उनके बारे में जो ये है कि वो सब यहीं पैदा हुए यहीं बड़े, यहीं पढ़े और यहीं रिसर्च किया और इतना ऊंचा उन्होंने स्थान दुनिया के सामने भारत का स्थित करवा दिया आप जानते हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल का जो प्रोजेक्ट चला उसके पिता माने जाते हैं हिंदुस्तान के मिसाइल की तकनीक का इतना ज्यादा स्वदेशी विकास हुआ डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों के रात दिन मेहनत और परिश्रम का है और इन डॉक्टर अब्दुल कलाम को जब एक बार पूछा गया कि आप इतने महान वैज्ञानिक बन गए इतनी ऊंची तरक्की आपने कर ली और इतना ज्यादा आप हमारे देश के वैज्ञानिकों से और विदेशी वैज्ञानिकों के समकक्ष आ गए आप इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका मानते तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरी पढ़ाई मातृभाषा में हुई है इसलिए मैं इतना ऊंचा वैज्ञानिक बन सका आपको मालूम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी पढ़ाई तमिल में हुई बारहवीं तक वो तमिल में पढ़े उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीखकर अपने आप को अंग्रेजी में भी दक्ष बना लिया लेकिन मूल भाषा जो उनकी पढ़ाई की है वो तमिल है और हिन्दुस्तान के स्वदेशी मिसाइल बनाने के प्रोजेक्ट में जितने वैज्ञानिक हैं उनकी मूल भाषा मलयालम है मूल भाषा तेलुगू है मूल भाषा कन्नड़ है मूल भाषा बांग्ला है मूल भाषा हिंदी है या मूल भाषा मराठी है या गुजराती है हमारी मातृभाषाओं में पढ़कर निकले जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने स्वदेशी तकनीकी का विकास किया है और उन्होंने इस देश को सम्मान दिलाया है जो विदेशों से पढ़कर वैज्ञानिक भारत में आए हैं उन्होंने हिंदुस्तान की तकनीक या विकास करने में कोई खास योगदान नहीं दिया है जितना भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है और एक तीसरा उदाहरण देता हूं आज से 50 साल पहले तक सारी दुनिया भारत का नाम लेके चिढ़ाती थी कि भारत के पास कोई परमाणु बम नहीं और परमाणु बम हो भी नहीं सकता है भारत के एक वैज्ञानिक को यह बात तीर की तरह से चुपती थी उनका नाम था डॉक्टर भावा होमी जहांगीर भावा उनको यह तीर की तरह से छुपती थी कि भारत क्यों नहीं परमाणु बम बना सकता दुनिया के वैज्ञानिक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते और उन्होंने सपना देखा और उनके सपने में दूसरे वैज्ञानिक एक एक करके शामिल हुए और वो वैज्ञानिकों के परिश्रम पराक्रम का कमाल देखो उनके अभिक्रम का कमाल देखो कि भारत ने सारी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया कि हम परमाणु बम भी बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका परीक्षण भी कर सकते हैं और परीक्षण हमने कर दिया आप जानते हैं सबसे पहला परीक्षण 1974 में किया श्रीमती गांधी के समय में और उसके बाद तीन परीक्षण उसके बाद हमने किए और हमने ये परमाणु परीक्षण करके सिद्ध कर दिया कि अमेरिका या फिर फ्रांस या तो फिर ब्रिटेन या तो फिर रूस या तो फिर चीन जैसे देशों के पास जो परमाणु हथियार हो सकते हैं वो भारत के देश के पास भी परमाणु हथियार हो सकते हैं और परमाणु हथियार हैं हमारे पास ये वैज्ञानिकों ने बनाकर दुनिया के सामने सिद्ध किया इतना ही नहीं उन परमाणु हथियारों को हम मिसाइलों पर लगाकर अंतरिक्ष में लेके जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका अंतरिक्ष में उपयोग कर सकते हैं ये सिद्धि भी हमारे वैज्ञानिकों ने अभी हासिल कर ली है और ये भी संपूर्ण स्वदेशी की ताकत पर हुआ है संपूर्ण स्वदेशी के आग्रह पर हुआ है और अब तो आपको एक खुशी की बात बताता हूँ अभी तक भारत के बारे में थोड़े दिनों से यह बात चल रही थी कि भारत के पास परमाणु बम है बहुत अच्छा है भारत अपने परमाणु बम का उपयोग अंतरिक्ष में कर सकता है इसकी क्षमता का अंदाजा भी दुनिया के देशों को लगा लेकिन कुछ 10 साल से भारत के बारे में दुनिया के देश ये कहा करते थे कि पानी के अंदर परमाणु बम का इस्तेमाल कर सके भारत की अभी यह क्षमता नहीं विकसित हुई है लेकिन अभी इसी साल भारत के वैज्ञानिकों ने एक परमाणु पंडुब्बी बना के सारी दुनिया को दिखा दिया कि पानी के अंदर अरिहंत नाम की पनडुब्बी जो इस देश ने बनाई है संपूर्ण स्वदेशी है 100 प्रतिशत स्वदेशी है और वो पानी के अंदर जाकर परमाणु हथियार का हमला कर सकती है किसी भी दुश्मन को नेतनाबूत कर सकती है। दुनिया में यह क्षमता सिर्फ तीन देशों के पास है या तो अमेरिका के पास है या तो चाइना के पास है और या तो फ्रांस के पास है लेकिन अब भारत के पास भी यह क्षमता आ गई है कि पानी के नीचे सौ सौ मील तक नीचे जाकर हमारी पंडुब्बी परमाणु हथियार का उपयोग कर सकती है अगर जरूरत पड़े तो तो पंडुब्बी में परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा या रॉकेट पर परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा या धरती पर परमाणु बमों का विकास करने के लिए परीक्षण करना पड़ा यह सारी विधा का प्रयोग स्वदेशी वैज्ञानिकों ने किया स्वदेशी तकनीकी से किया स्वदेशी आग्रह के आधार पर किया और स्वदेशी गौरव को सारी दुनिया में प्रतिस्थापित किया ये हाईटेक चीजें होती हैं। का मिसाइल बनाने का काम सैटेलाइट बनाने का काम परमाणु बम बनाने का काम पंडुब्बी बनाने का काम जलियान बनाने का काम जलपोत बनाने का काम टैंक बनाने का काम टैंकर बनाने का काम तोप बनाने का काम बंदूकें बनाने का काम राइफल बनाने का काम गोला बारूद बनाने का काम ये सब चीजें हाईटेक होती हैं और इन सब चीजों में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं स्वदेशी के रास्ते पर और एक चीज याद आती है मुझे कि हमने तो स्वदेशी के रास्ते पर चलकर सुपर कंप्यूटर भी बना लिया और सारी दुनिया को दिखा दिया आपको मालूम है एक पुरानी कहानी हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी वो जब प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका की यात्रा पर गए अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने उन्होंने एक निवेदन किया कि हमको अमेरिका से एक सुपर कंप्यूटर दे दीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी को अपना सुपर कंप्यूटर नहीं बेचते श्री राजीव गांधी भारत वापस आए और बहुत परेशान थे बहुत मायूस थे बहुत निराश थे कि भारत को सुपर कंप्यूटर की जरूरत है और विदेश में से कोई देने को तैयार नहीं श्री राजीव गांधी ने रूस के साथ संपर्क किया रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है हम देखेंगे सोचेंगे देंगे फिर एक दिन पता चला रूस के राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया उन्होंने कहा हम भी आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे फिर दो तीन देशों से और संपर्क हुआ उन्होंने भी बोल दिया नहीं देंगे अब क्या किया जाए और कैसे किया जाए तो भारत के कुछ स्वदेशी वैज्ञानिक इस बात के लिए तैयार हुए उन्होंने कहा कि हम कोई भी देश की मदद के बिना सुपर कंप्यूटर बनाएंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि कोई हमको दे या ना दे हम सुपर कंप्यूटर अपना खुद बनाएंगे ऐसे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर विजय भटकर सुने में रहते हैं मूलतः मराठी है बारहवीं तक की उनकी पढ़ाई मराठी मातृभाषा के माध्यम से हुई है स्वदेशी अभिमान, स्वदेशाभिमान अभिमान उनमें जबरदस्त है जैसे हम सब स्वदेशी के अभिमान के चाहक हैं, ऐसे ही वो भी स्वदेशी अभियान के बहुत बड़े चाहक हैं उन्होंने संकल्प लिया और श्री राजीव गांधी को कहा कि आप थोड़ा समय दीजिए थोड़े पैसे दीजिए हम आपको सुपर कंप्यूटर बनाकर देंगे श्री राजीव गांधी ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया थोड़े पैसे दिए और उनको कुछ समय दिया गया और वो समय में उन्होंने सुपर कम्प्यूटर बनाने का संकल्प ले लिया आपको सुनकर हैरानी होगी जितना समय दिया था और जितने पैसे दिए थे दोनों को बचाते हुए समय से छह महीने पहले भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर उन्होंने बना दिया जो सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और उसी का नाम है परम दस हजार ये परम दस भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर बना और अद्भुत तरीके से बना सीरीज में सुपर कंप्यूटर दुनिया के देशों ने पहली बार देखा बनते हुए वो भारत में बना और वो सुपर कंप्यूटर बना फिर उस टीम ने दूसरा बनाया फिर तीसरा बनाया और अब हिंदुस्तान ने अभी तक 56 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाकर दूसरे देशों को बेच दिए और कनाडा जैसे देशों ने हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदे अब तो अमेरिका हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदने को चाहता है कारण पता है क्या है भारत का सुपर कंप्यूटर अमेरिका से 10 गुना सस्ता है और 100 गुना ज्यादा स्पीड पे काम करता है कीमत में 10 गुना कम है और सुपर कंप्यूटर की स्पीड अमेरिकन सुपर कंप्यूटर से सौ गुनी ज्यादा है कीमत भी कम हो क्वालिटी भी अच्छी हो ऐसा अद्भुत काम हमारे देश के वैज्ञानिक करके दिखा सकते हैं तो मेरा ये कहना है इतने सारे उदाहरण देने के पीछे एक ही कारण है वो ये कि भारत में तकनीकी का जितना विकास हो रहा है वो सब स्वदेशी के ताकत पर हो रहा है स्वदेशी के आग्रह से हो रहा है स्वदेशी गौरव स्वदेशी अभिमान के साथ हो रहा है कोई विदेशी कंपनी हमको टेक्नोलॉजी देने नहीं आ रही है और वो कभी आएंगे भी नहीं क्योंकि जो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लाकर वो कभी भी हमको नहीं देंगे हां एक चीज हमें ध्यान रखनी है कोई भी विदेशी कंपनी भारत को आकर अगर टेक्नोलॉजी देगी तो उनकी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हमको देगी जो उनके देश में बेकार हो चुकी है जिसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं जो उनके लिए फेंकने लायक है डंप करने लायक है वही टेक्नोलॉजी वो हमको देंगे वो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको लाकर नहीं देने वाले अब मैं उदाहरण से बताता हूं अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने भारत में एक टेक्नोलॉजी लाई है जो अमेरिका में पिछले 20 साल से बंद हो चुकी है वो टेक्नोलॉजी जानते हैं क्या है? कीटनाशक बनाने वाली टेक्नोलॉजी पेस्टिसाइड बनाने वाली टेक्नोलॉजी इंसेक्टिसाइड बनाने वाली टेक्नोलॉजी मैं नाम लेके बताता हूं जो कीटनाशक अमेरिका में 20 साल पहले बंद हो चुके हैं बनना और बिकना और उनके कारखाने उनके यहाँ बेकार हो गए 20 साल पहले वो कारखाने चलाते थे और वो कारखाने उन्होंने लगाए थे दूसरे विश्व युद्ध में आपको एक बहुत रोचक जानकारी बताता हूं ये जो कीटनाशक बनाने वाले कारखाने होते हैं और ये रासायनिक खाद बनाने वाले जो कारखाने होते हैं यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट एंडोसलफान मेलाथियन पैराथियन बेन्जिन एक्साक्लोराइड क्लोरोपाइरिफॉस मोनोक्रोटोफॉस डाइक्रोमेट ये सारे जहरीले रसायन बनाने वाले जो कारखाने होते हैं ये सब लगाए गए थे अमेरिका और यूरोप में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था उन्नीस में उन्नीस से उन्नीस के बीच में ये सारे कीटनाशक और जहरीले रसायन बनाने वाले कारखाने लगे यूरोप और अमेरिका में क्यों क्योंकि उस समय बम बनाने में इन सभी जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता था और दूसरे विश्व युद्ध में लाखों करोड़ों रुपए के बम बिके हैं हथियार बिके हैं ये सब आप जानते हैं और उन हथियारों और बम के कारण दो करोड़ से ज्यादा लोग मरे हैं दूसरे विश्व युद्ध में ये भी आप जानते हैं तो ये हथियार बनाने के लिए रासायनिक सामान बनाए जाते थे उनके कारखाने लगाए बाद में क्या हुआ दूसरा भी शुद्ध खत्म हो गया रासायनिक हथियार बिकना बंद हो गए बम बिकना बंद हो गए तो बम को बनाने वाला जो कच्चा माल होता था रॉ मटेरियल, वो बिकना बंद हो गया तो इन सब देशों ने क्या रास्ता निकाला कि जो कच्चा माल है उनके पास रॉ मटीरियल है वो दूसरे देशों में बेचा जाए और दूसरे दे देशों में उसकी खपत कराई जाए तो दूसरे देशों में उस कच्चे माल को बेचने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक बना लिए और धीरे धीरे अपने देश से उन्होंने सारा उत्पादन बंद कर दिया आज से 20 साल पहले अमेरिका ने रासायनिक खाद और कीटनाशक के जो जो कारखाने बंद किए वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने भारत को उठा के दे दी और हमने वो खरीद ली यूरोप के देशों ने हमको वो कारखाने बेच दिए हमने खरीद लिए तो भारत में अब जहर बनाने वाले कारखाने हैं बेंजीन एक्टाक्लोराइड यहाँ बनता है डीडीटी डी यहाँ बनता है क्लोरोपाइरिफोज बनता है मोनोक्रोटोफॉर्स बनता है डाइक्रोमेट बनता है ऐसे 56 से ज्यादा जहरीले रसायन हैं जो अमेरिका और यूरोप में बनना बंद हो चुके हैं लेकिन वो भारत में बनते हैं यहाँ पर उनका माल बिकता है बेचे जाते हैं और किसानों को फंसा फंसा खेतों में उनको डलवाया जाता है ये टेक्नोलॉजी विदेशों ने हमको दिए और इस टेक्नोलॉजी का जानते हैं साइड इफेक्ट कितना है एक ही घटना सुनाता हूं आप उससे अंदाजा लगाइए उन्नीस में अमेरिका की एक कंपनी ने अमेरिका से अपना कारखाना उठाकर भारत में लगाया उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और वो कारखाना लगा भोपाल में और भोपाल में लगा बहुत घनी बस्ती के बीच में जवाहर नगर में तो वहां यूनियन कार्बाइड का कारखाना लग गया उस कारखाने में उन्होंने एक जहरीला सामान बनाना शुरू किया जिसका नाम था 777, सेवन सेवन सात सौ सतहत्तर ट्रिपल सेवन एक कीटनाशक वो बनाते थे उसमें जहरीले रसायन और गैसों का इस्तेमाल करते थे और एक दिन वो जहरीली गैस का सिलेंडर फट गया उसमें से हजारों टन जहरीली गैस निकली और भोपाल में सत्रह लोग एक ही रात में तड़प तड़प कर मर गए और एक लाख से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए किसी के फेफड़े गल गए किसी की किडनी खराब हो गई किसी का लीवर चला गया किसी की आंखें चली गई किसी की सुनने की शक्ति चली गई किसी की प्रोक्रिएशन की ताकत खत्म हो गई ऐसी विकलांगता में एक लाख से ज्यादा लोग और आने वाली पीढ़ियों पर उसका असर है क्योंकि अभी तक भोपाल में बच्चे पैदा होते हैं इस दुर्घटना के बाद वो विकलांग पैदा होते हैं जबकि इस घटना को 25 साल से ज्यादा गुजर गए तो ये टेक्नोलॉजी आई हमारे देश में अमेरिका से जो उनके यहाँ काम में नहीं आती रिजेक्ट हो गई है रिडेंडेंट है वो टेक्नोलॉजी लाकर उन्होंने भारत में स्थापित की और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि यूनियन कार्बाइड का जो एक कारखाना भोपाल में था जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई ऐसे छप्पन से ज्यादा कारखाने भारत में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं अमेरिका और यूरोप की देशों की लाई हुई रद्दी से रद्दी तकनीकी उसमें इस्तेमाल की जा रही है और जहर का उत्पादन किया जा रहा है और ये जहर भारत के किसानों को बेचा जा रहा है किसान उसको खेत में डाल रहे हैं खेत में से वो गेहूं, चावल चने दाल में आ रहा है फिर वो हमारे शरीर में आ रहा है फिर उसको खाकर हमारे शरीर में बीसियों किस्म की बीमारियां हो रही है इतनी रद्दी और घटिया टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका से हमारे देश में आती है ये हमें ध्यान देना चाहिए वो हाई टेक्नोलॉजी हमको नहीं देते जो टेक्नोलॉजी उनके यहां बिल्कुल काम की नहीं है कबाड़ की है उसको उठाकर भारत को बेचते थे इसी तरह से और एक उदाहरण बताऊं अमेरिका की कुछ कंपनियों ने भारत में रेफ्रिजरेटर बेचना शुरू किया है आप जानते हैं कि ये रेफ्रिजरेशन की जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करती है और हमारी जो ओजोन लेयर है जो हमारी सुरक्षा के लिए भगवान ने हमको दे रखी है उसको खत्म करती है तो जो रेफ्रिजरेटर बनाना अमेरिका यूरोप ने पंद्रह बीस साल पहले बंद कर दिया वो टेक्नोलॉजी लेकर उनकी कंपनियां भारत में आई है और वही रेफ्रिजरेटर बेच रही हैं जो बीस साल पहले उनके देश में बंद हो चुके हैं इसी तरह से और भी कई क्षेत्र में केमिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी तकनीकी उन्होंने लाकर हमारे देश को देना शुरू किया है तो मेरा आपको कहने का एक ही अभिप्राय है वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर भारत को नहीं देती जरूरत की तकनीकी लाकर वो हमको नहीं देते जिस तकनीकी की हमें जरूरत है आवश्यकता है वो मना कर देते हैं और जो तकनीकी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जबरदस्ती हमारे सिर पर थोप देते हैं डाल देते हैं और हमारे भ्रष्ट नेता उन कंपनियों के पैसे के लालच में रिश्वत के लालच में घूस के लालच में इस तरह के समझौते किया करते रहते हैं और एक जानकारी दूं, यूरोप और अमेरिका में जो केमिकल वेस्ट होता है न्यूक्लियर वेस्ट होता है जो उनके देश में वो डंप नहीं कर सकते उसको लाकर भारत में बेचने के वो समझौते समय समय पर करते रहते हैं अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही एक समझौता हुआ है केरल में बहुत सुंदर स्थान है वाईपीन वो बहुत ही खूबसूरत जगह है वहां पर सारा केमिकल वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट लाकर पश्चिमी देशों का डंप किया जाएगा इसका समझौता होने की तैयारी चल रही और अगर हम जागरूक नहीं रहे हमारी आंखें और कान खुले नहीं रहे और हमने इसका विरोध नहीं किया तो कल ये समझौता हो जाएगा और लाकर उस पूरे द्वीप को शमशान बना देंगे वीरान बना देंगे तो विदेशों से जो तकनीकी आ रही है उसके बारे में हमें आंखें खोल के कान खोल के देखना समझना चाहिए वो हमारे कितने काम की है कितनी बेकार है और एक दो छोटे उदाहरण से बताता हूं टेक्नोलॉजी कैसे आती है और हमको कितना तकलीफ दे जाती है आपको याद है पंद्रह बीस साल पहले इस देश में एक टेक्नोलॉजी आई प्रेशर कुकर बनाने की टेक्नोलॉजी ये हमने विदेशों से लाई हमारे देश में तो प्रेशर कुकर हमने कभी बनाया नहीं कारण क्या है हमको जरूरत नहीं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 तो मेरा आपको सिर्फ एक ही निवेदन है कहने का वो ये कि हम इस घटाटोप में फंस गए हैं विदेशों से तकनीकी आ रही है इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें कुछ खास दम नहीं है इसलिए आप इस माया मुंह से बाहर निकलिए कोई टेक्नोलॉजी उनके यहाँ से आती नहीं है जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो हम बनाते हैं विकास करना होता है देश का हम करते हैं और आगे बढ़ाना होता है तो हम बढ़ाते विदेशी कंपनियां तो एक ही चीज लेके आती है जो रद्दी टेक्नोलॉजी उनके यहाँ चल नहीं सकती उसको लाकर यहाँ फेंक दें और जो वस्तुएं उनके यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती उनको रोजगार बढ़ता है विदेशी कंपनी आती है तो पहला तर्क दिया पूंजी आती है दूसरा तर्क दिया टेक्नोलॉजी आती है तीसरा तर्क दिया एक्सपोर्ट बढ़ता है देश का और चौथा तर्क दिया रोजगार बढ़ता है तीन तर्क तो मैंने बता दिए कितने झूठे हैं चौथा तर्क सरकार का उससे भी बड़ा झूठ है रोजगार बढ़ता है मैं आपको दो चार उदाहरण दू बाटा नाम की कंपनी आई उसके पहले इस देश के हर गांव में मोची जूते बनाते थे चप्पल बनाते थे सुंदर जूते सुंदर चप्पल और गांव गांव में बेचे जाते थे करोड़ों मोची रोजगार में लगे हुए थे बाटा ने आके क्या किया करोड़ों मोचियों का रोजगार छीन लिया और एक ब्रांड नेम बना दिया बाटा। उस ब्रांड नेम से प्रभावित होकर हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों ने जिनको मैं बार बार पढ़े लिखे मूर्ख कहता हूं क्योंकि मूर्खा ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखों में हैं, बिना पढ़े लिखे बहुत होशे आ रहे हैं इस देश में ये मेरा 18 साल का तजुर्बा है पढ़े लिखे लोगों ने विज्ञापन से प्रभावित होकर मोची से जूते खरीदना बंद कर दिया और उसके बारे में कुतर्क देना शुरू कर दिया मोची अच्छा नहीं है जूते बढ़िया नहीं बनाता जल्दी टूट जाते हैं फलाना है धिमाका है बाटा से खरीदना शुरू किया आज बाटा के हिंदुस्तान में लाखों कस्टमर हैं वो सारे कस्टमर पहले भारत के मोचियों के कस्टमर थे वो अब बाटा के कस्टमर हो गए तो करोड़ों मोचियों का रोजगार खत्म कर दिया इस बाटा को पता है जो मोची पहले जूता बनाकर बेचते थे अब वो जूते की रिपेयरिंग करते हैं आपका फटा हुआ जूता सिलते हैं पहले वो जूता बनाते थे कारीगर थे वो इस देश के अब जूता सिलने वाले रिपेयर बन के रह गए हैं उनकी इतनी बेइज्जती हमने इस देश में की है लाखों मोची बर्बाद हो गए बाटा के चक्कर एक और उदाहरण दू कुछ विदेशी कंपनियों ने पानी के ग्लास लाए प्लास्टिक के वो पानी के गिलास इस देश में आए विदेशी टेक्नोलॉजी के उसके पहले इस देश में पानी पीने के लिए मिट्टी का कुल्लड़ बनता था जो हमारे देश में गांव गांव में इस्तेमाल होता था और हर गांव में तीन चार कुम्हार होते थे जो इस काम में लगे रहते थे कोई कोई गांव में आठ दस कुम्हार होते थे मुझे मेरे गांव का मालूम है मेरे गांव में चार कुम्हार थे चारों बेकार हो गए और हिन्दुस्तान में डेढ़ करोड़ से ज्यादा कुम्हारों की जमात है जो बर्बाद हो गई जब से ये प्लास्टिक के ग्लास आए और हमने उसमें पानी पीना शुरू कर दिया रेफ्रिजरेटर आए हमने उनमें पानी रखना शुरू कर दिया वॉटर कूलर आए हमने उसमें पानी ठंडा करना शुरू कर दिया मोची जो घड़ा बनाते थे और घड़ा बेचते थे मिट्टी के घड़े का पानी हम गर्मियों में पिया करते थे वो सब अब धीरे धीरे खत्म हो गए इसी तरह से एक विदेशी कंपनी आई रेडीमेड गारमेंट्स उसने बनाने शुरू किए नाइकी और एक है एडिडास है प्यूमा और एक है बटरफ्लाई रेडीमेड गारमेंट्स आ गए लाखों दर्जी बर्बाद हो गए इस देश के जो गांव गांव में कपड़े सिला करते थे बेचा करते अब मुश्किल क्या हो रही है दर्जी की सिलाई के बराबर के दाम पर सिली हुई शर्ट मिल जाती है ये स्थिति हो गई है और सिली हुई शर्ट वो चाइना से और पता नहीं कहाँ से आ जाती है और वो सब सिंथेटिक गारमेंट्स हैं जो बहुत सस्ते पड़ते हैं क्योंकि सब्सिडी और टैक्स रिबेट बहुत ज्यादा है उन कपड़ों पर चीन में और दूसरे देशों में दर्जियों का रोजगार खत्म हो रहा है मोचियों का रोजगार कुम्हारों का रोजगार खत्म हो रहा है लोहारों का रोजगार खत्म हो रहा है और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने आकर एक विदेशी कंपनी ने आकर दिया सलाई बनाना शुरू कर दिया माचिस मालूम है विम को माचिस की डिब्बी बनाना शुरू कर दिया जो माचिस हमारे घर घर में बनती थी वो विदेशियों ने बनाना शुरू कर दिया। कुछ विदेशी कंपनियों ने मोमबत्ती के चक्कर में अगरबत्ती बना अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ विदेशी कंपनियों ने आटा बेचना शुरू कर दिया जो गांव गांव में पहले पिस्ता था चक्कीियों पर उसका रोजगार था कई विदेशी कंपनियों ने तेल बेचना शुरू कर दिया पैकिंग करके जो गांव गांव के तेली हुआ करते थे कोलू चलाया करते थे तेल निकाला करते थे उनके रोजगार खत्म हो गए सबके पारंपरिक रूप से करोड़ों लोग जो हमारे का, काम में लगे हुए थे और सिंथेटिक कपड़े आए सबसे तो ये सूती खादी के कपड़े में बर्बादी आ गई पहले खादी का कपड़ा हर गांव में बनता था हर गांव में पहना जाता था उसके बाद सिंथेटिक कपड़े आ गए खादी के कपड़े की बिक्री कम हो गई आज पूरे हिंदुस्तान में मात्र कुल कपड़े का एक प्रतिशत ही खादी का कपड़ा बिकता है लेकिन उसके कारण भी पंद्रह लाख लोगों को सीधे रोजगार मिला हुआ मैं सीधा हिसाब बताता हूं अगर 100 प्रतिशत खादी बिकने लगे तो पंद्रह करोड़ लोगों को रोजगार तो खादी में ही मिल सकता है लेकिन वो नहीं हो रहा है गांव गांव में सिंथेटिक कपड़े घुस गए सिंथेटिक चीजें घुस गईं, विदेशी कंपनियों का माल उससे साबुन में ये हिंदुस्तान लीवर आया छोटी छोटी साबुन बनाने की सैकड़ों इकाइयां बंद हो गईं इस देश में मैं आपको ये मेरठ से हरिद्वार के बीच की कहानी सुनाता हूं सॉरी हरिद्वार से दिल्ली के हरिद्वार से दिल्ली के बीच में आज से चालीस साल पहले तक तीस साल पहले तक साबुन बनाने की छह से ज्यादा फैक्ट्रियां थी मेरठ अकेले शहर में साबुन बनाने की लगभग साढ़े सात सौ से ज्यादा यूनिटें थी मेरठ अकेले शहर सब खत्म हो गई धीरे दिल्ली में हजारों इकाइयां थी घर घर में साबुन बनता था जमता था सब खत्म हो गया जब से विदेशी कंपनियों का साबुन आ गया इस देश में तो रोजगार बढ़ता नहीं है वो साबुन की क्वालिटी वही है बल्कि अच्छी थी हाँ कहते तो ना इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनके इनके क्वालिटी का बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को बहुत बड़ा भ्रम ये हो गया है कि विदेशी कंपनियों के माल में क्वालिटी ज्यादा है इसलिए लोग उसे खरीदते हैं मैं आपको कई विदेशी कंपनियों के माल की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता हूं जो हमने लेबोरेटरी चेक कराया कोई क्वालिटी नहीं है उनके माल घटिया से घटिया क्वालिटी का माल वो बेच रहे हैं मैं नाम लेके बताऊँ एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है कोलगेट पामुले टूथपेस्ट बेचती है मैं लोगों से बहुत बार पूछता हूँ आप कोलगेट का टूथपेस्ट क्यों करते हैं तो सब एक ही स्वर में कहते हैं इसमें क्वालिटी है तो फिर मैं पूछता हूँ अच्छा क्या क्वालिटी है तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है तो फिर मैं कहता हूं झाग तो रिंग में भी बनता है एरियल में भी बनता है झाग तो शेविंग क्रीम में सबसे ज्यादा बनता है तो शेविंग क्रीम से ही दांत साफ कर लिया करो अगर झाग ही चाहिए तुम्हें ये पढ़े लिखे मूर्खों के उत्तर हैं बिना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा उत्तर नहीं देगा जो एजुकेटेड ईटीएट है वो इस तरह का और ये उत्तर मुझे पता है कहाँ मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक लेक्चर कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में वहां के एक प्रोफेसर ने उत्तर दिया क्यूज कोलगेट में बहुत अच्छी क्वालिटी है झाक बहुत बनता है तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप डेंटल क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते शेविंग क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते एरियल से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते सबसे ज्यादा झाक तो उसी में बनता है तो एकदम चुप प्रोफेसर फिर उसने मुझे कहा अच्छा आप ही बताइए क्वालिटी क्या होती है मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होकर अगर ये नहीं जानते कि क्वालिटी क्या होती है तो क्यों चिल्लाते हैं कि ये क्वालिटी होती है जब मालूम ही नहीं है तो कहो ना हमको नहीं मालूम क्वालिटी क्या होती है हम तो विज्ञापन देख के ये सामान खरीद लाते हैं मैंने उनको समझाया कि कॉलगेट टूथपेस्ट बनता किस चीज से है उसकी क्वालिटी क्या है ये समझने की बात है तो उनका हाँ बताइए तो मैंने उनको बताया वो मैथमेटिक्स के थे थोड़ा केमिस्ट्री भी जानते थे केमिस्ट्री में केमिकल होता है उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट उससे कॉलगेट बनता है क्योंकि सोडियम लॉरल सल्फेट डाले बिना किसी भी टूथपेस्ट में झाक पैदा नहीं हो सकता और सोडियम लॉरेल सल्फेट का आप देख लीजिए आप में से थोड़े भी केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग हैं तो केमिस्ट्री की डिक्शनरी में सोडियम लॉरेल सल्फेट देखिए उसके सामने लिखा हुआ है पॉइजन जहर है दशमलव जीरो मिलीग्राम मात्रा में शरीर में चला जाए तो कैंसर कर देता और वो कॉलगेट में भरपूर मात्रा में मिलाया जाता और आपको एक जानकारी दूं अमेरिका और यूरोप के देशों में कॉलगेट जब बेचा जाता है ना तो उस पर अंग्रेजी भाषा में चेतावनी लिखनी पड़ती है कॉलगेट के पेस्ट पर जैसे भारत में सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है ना सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वैसे अमेरिका और यूरोप में कॉलगेट के डिब्बे पर लिखा रहता है कॉलगेट करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लिखते अंग्रेजी में है मैं बताता हूं वो क्या लिखते हैं वो तीन वाक्य लिखते हैं पहला लिखते हैं कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है दूसरा वाक्य लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस कॉल गेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो सिक्स ईयर्स माने छह साल से कम उम्र के बच्चे को ये पेस्ट नहीं देना क्यों बच्चे चाट लेते हैं उसको और उसमें कैंसर करने वाला केमिकल है इसलिए कहते हैं बच्चों को नहीं देना ये टूथपेस्ट फिर आगे के सेंटेंस में लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन प्लीज कांटेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर माने गलती से किसी बच्चे ने कॉलगेट कर लिया तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना उसको <laughs> इतना खतरनाक है और तीसरा सेंटेंस लिखते हैं इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज मतलब क्या है अगर आप बड़े आदमी हैं तो अपने ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में चने या मटर के दाने से आधी मात्रा में ही कोलगेट लेना क्योंकि कार्सिनोजेनिक कार है कैंसर है अब देखो अमेरिका और यूरोप में लिखते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में कोलगेट लेना ब्रश पर भारत में टीवी पे एक विज्ञापन आता है पर से? ब्रश भर भर के लेना और दिन में तीन तीन बार लेना सवेरे भी करना दोपहर को भी जल्दी मरना और उनका माल भी कमाना मतलब तो तो कंपनियों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं ना उसमें बेईमानी और चालाक ही पता है क्या ये बाहर तो निकल सकता है अंदर नहीं घुसता ट्यूब का डिजाइन ऐसा किया है कि पिच से दवाओं तो निकल तो आएगा अगर ज्यादा निकल गया तो वापस नहीं घुसा सकते आप उसमें सकते तो उसको पतला बनाते जल्दी निकले हाँ माने इतने बेईमान लोग हैं और इतने शोषण खोल है ये कि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो जल्दी से जल्दी से आपकी जेब से पैसा निकाला जाए इस तरह के धंधे वो करें तो अमेरिका यूरोप में जो कॉलगेट क्लोज अप शरीर के लिए हानिकारक है वो हिन्दुस्तान में क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे हो सकता जरा बताइए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 और ये जो कार्बोलिक सोप है ना ये बनता कैसे है इसको भी जान लो बाघ सोप बनाते हैं ये हिंदुस्तान लीवर का बाघ सोप है जैसे लक्स जैसे लिरिल जैसे रेक्सोना इसी का एक साबुन है पियर तो वो सब बाघ सोप हैं। उसको बनाने के बाद ये कुछ और साबुन बनाते हैं जैसे रिन उसी का है जैसे सर्फ तो कपड़ा धोने का साबुन बनाया नहाने का साबुन बनाया उन दोनों को बनाने के बाद जो कचरा बच गया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 और उसको ये 10-12 रुपए में बेच लेती है मुनाफा इस कंपनी का सैकड़ों नहीं हजारों प्रतिशत में विज्ञापन का सिद्धांत पता है क्या विज्ञापन का सिद्धांत है गंजे को कंगा बेच दो जिसको बाढ़ ही नहीं है उसको कंगा बेच दो ये विज्ञापन का सिद्धांत है जिस आदमी ने संकल्प ले रखा है खड़ाऊ पहनने का उसको जूते पहना दो ये विज्ञापन का संकल्प है जिसने संकल्प ले रखा है शरीर पर एक या दो ही वस्त्र धारण करने का उसके घरों में वस्त्रों का अंबार लगा दो विज्ञापन मने कृत्रिम भूख पैदा करो कृत्रिम मांग पैदा करो आर्टिफिशियल डिमांड खड़ी करो कोई वस्तु बाद में बने विज्ञापन पहले करो ताकि उसकी मांग खड़ी हो जाए और वो मांग खड़ी होती है हमेशा पहले पढ़े लिखे मूर्खों के बीच पे फिर भी धीरे धीरे उनकी नकल करके गांव वाले भी उसको सीख लेते हैं फिर गांव वालों को लगता है बाबू होना है तो से ही नहाना पड़ता है बाबूजी होना है तो कॉलगेट ही लगाना पड़ता है मक्के का दाना गाँव में भुट्टा भून के खाना ये तो हाइजीनिक नहीं है कितनी गंदगी है और वो कंपनी ने पैकेट में बना के दे दिया अरे क्या क्वालिटी है चार सौ रूपये किलो तीन सौ रूपये किलो ले हमारे देश में जो सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियाँ इस समय व्यापार कर रही है वो तो अमेरिका ऐसी आई हुई है उनमें ऐसी दो कंपनियाँ है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 कुल जमा दोनों ने लगभग लग 10 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है कुल जमा अगर तकनीकी भाषा में एक शब्द में इस्तेमाल करूं उसको सॉरी माफ करिए अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में कहते हैं इनिशियल पेड ऑफ कैपिटल कोई कंपनी जब व्यापार शुरू करती है तो व्यापार के शुरुआत में जो वो पैसा अपने देश में ऐसी ला भारत में लगाते है उसको कहते हैं इनिशियल पेड ऑफ कैपिटल शुरुआती पूंजी वो लगभग 10 करोड़ की है दोनों की पेप्सी और कोका कोला की और अब मैं बताता हूं कि ये लूट कितना रहे इस देश में से ये दोनों कंपनियां पानी की बोतल बना के बेचती हैं आपने उनका नाम सुना है कोका कोला पेप्सी कोला थम्सअप लिंका सिटरा मिरिंडा आदि आदि ये जो पानी की बोतलें हैं अंग्रेजी वाले इनको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं किले और एक्वा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 ये जो रंगीन पानी है जिसको सॉफ्ट कहा जाता है जिसमें लाल रंग मिलाया जाता है और आपको दिखाई देता है चॉकलेटी कलर का पैप्सी कोका कोला थम्सअप लिंका सित्रा वगैरा वगैरह ये पानी की बोतलें भारत में ये बनाते हैं इनके यहाँ पर कुछ काले लगे हुए हैं पैप्सी और कोका कोला के चौसठ कारखाने हैं पूरे भारत देश में इन कारखानों में ये रहते हैं पानी की बोतलें सॉफ्ट ड्रिंक मैं उन कारखानों में घूमा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 जिन कंपनियों का लिस्टिंग नहीं होता जिनकी सूची नहीं बनती है उनके आंकड़े मिलना एकदम असंभव होता है तप्सी और कोकाकोला दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अमेरिका के दो घरानों की कंपनियां हैं अमेरिका में स्वामी इनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति बने या तो वो कैप्सी प्रेसिडेंट होता या कोकापोला प्रेसिडेंट होता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 और बारह तेरे राष्ट्रपति कोका कोला प्रेसिडेंट है तो ये चलता है वहां खुलेआम चलता है क्योंकि तो उनका कानून वैसा है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 हमारे भारत में एक मुरारजी देसाई नाम के प्रधानमंत्री हुए थे उन्नीस में वो बहुत चढ़ते थे विदेशी कंपनियों से क्योंकि थोड़े गांधीवादी व्यक्ति थे और खुद से चरखा चला के सूत बना के जो खादी बनती थी उसी का कपड़ा पहनते थे बाजार से खरीदी हुई खादी कभी नहीं करनी उन्होंने तो श्री मुरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला जो काम किया था भैया की कोका बोला कंपनी को भारत ऐसी भगा दिया था और लाइसेंस रद्द कर दिया था। इस कंपनी का श्री मुरारजी देसाई के मंत्री मंडल में एक उद्योग मंत्री हुआ करते थे उनका नाम था श्री जॉर्ज फर्नांडी जॉर्ज फर्नांडी के माध्यम से नोटिस दिया कोका कोला कंपनी को और कहा कि जल्दी से बोरिया बिस्तर बांधो और दो नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति को जब्त करेंगे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 फाइव स्टार होटल में चले जाओ तो साठ रूपये में माने दस रूपये से शुरू होती है उनकी गिनती और अधिकतम साठ सत्तर रूपये तक वो तीन सौ मिलीलीटर पानी बिकता हम अगर सबसे कम कीमत मान के चले कि वो दस रूपये है तो आप जरा सोचना शुरू करो कि सत्तर पैसे का पानी अगर एक रूपये चालीस पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा सौ हो गया सत्तर पैसे का पानी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 और अगर लीटर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो सत्तर पैसे का पानी वो दस में बेचे 300 मिलीलीटर तो एक लीटर पानी उनका हो गया तीस रूपए का लगभग बत्तीस से तीस रूपए का अब तैतीस रूपये लीटर उनका पानी बिक रहा है जिसमें जहर मिले हुए हैं और भारत के गाँव में गाय का दूध दस रूपये लीटर बिक रहा है जो अमृतसल में है तो गांव का गाय का दूध 10 रुपए लीटर है उसका कोला की बोतल का पानी 33 रुपए लीटर हमें मिल रहा है डेढ़ हजार प्रतिशत का मुनाफा कमाकर कर व्यापार में उतर गए हैं अब इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा जब उतर गए हैं अब इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा जब इन कारखानों में मैं घूमा तो हर जगह में ये पूछता था की एक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 700 करोड़ बोतल बना बाजार में बेच देती एक बोतल वो ₹10 रूपये का बेचते अगर कम से कम हम माने अधिक से अधिक तो ₹60 का है कम से कम ₹10 का एक बोतल माने तो 700 करोड़ बोतल बना वो बाजार में बेच देते हैं मतलब हमारे देश के बाजार से एक साल में ये दोनों कंपनियां 7000 करोड़ रुपए लूट लेती और ये सात करोड़ रूपये की लूट होती है एक ऐसे पानी को बेचकर जिसमें जहर ही जहर है कुछ अमृत तो ये एक, एक भी चीज उसमें नहीं अब ये जो पानी बिक रहा है पैपसी और कोका कोला के नाम पर, इसके बारे में भारत के कई विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने शोध की है रिसर्च किया है और बताया कि इस पानी में मिलाते क्या क्या है पैपसी और कोका कोला वालों ऐसी पूछो की आप पानी में क्या मिलाते हो जिससे ये रंगीन हो जाता है तो वो नहीं बताते इस बात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 कुछ क्रिकेट खिलाड़ी इसका विज्ञापन करते हैं कुछ सिनेमा में नाच गाना करने वाले जो एक्टर एक्ट्रेसेज है वो इसका विज्ञापन करते हैं और उस विज्ञापन में इस तरह से दिखाया जाता है कि सबसे पवित्र पानी अगर कोई है तो वो यही है शक्ति कोला कोका कोला। कई सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेज व्यक्तिगत जिंदगी में सक्सी को नहीं पीते लेकिन विज्ञापन करते हैं क्योंकि विज्ञापन करने का पैसा मिलता है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 तो भारत का पेप्सी कोक अमेरिका के पेप्सी कोक की तुलना में 40 गुना ज्यादा जहरीला 40 गुना और हमारे शरीर की जहर को निकालने की एक क्षमता होती है हमारे शरीर में जहर को निकालने की क्षमता से 400 तो गुना ज्यादा जहरीला है पेप्सी और कोका खुलना आप देखो इसकी क्वालिटी क्या है और वैज्ञानिकों का यह मानना है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 तो इतना खतरनाक सॉफ्ट ड्रिंक भारत के बाजार में बिक रहा है और उसका हजारों करोड़ रुपया यहाँ से लूटकर अमेरिका जा रहा है अब अंत में इस पैप्सी कोप के बारे में एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि इसकी क्वालिटी क्या है थोड़े दिन पहले से आपने परम पूजनी स्वामी जी के मुँह से सुना होगा विज्ञापन आता है ठंडा मतलब कोका खोला स्वामी जी ने उसकी काट करने के लिए बहुत अच्छा विज्ञापन बनाया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर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 आप में से थोड़ा भी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा पीएच कैसे ये पी को सरल भाषा में मैं समझाता हूँ ये जो तो पानी होता है ना पानी पानी का पीएच साफ होता है और साफ पी को सारी दुनिया में सामान्य माना जाता है नॉर्मल माना जाता है अगर आप पानी लेंगे शुद्ध और उसमें पीएच मीटर डालेंगे पी मीटर एक मशीन होती है जो किसी भी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 और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा तीन हो जाएगी और बहुत एसिड अगर हो गया तो मात्रा दो के आसपास आ जाएगी और एक का मतलब तो पूरा एसिड ही एसिड है जब टेस्सी कोका कोला का एसिड जांच किया मेरा, तो पता चला कि उसका जो एसिड है वो दो दशमलव चार है दो दशमलव चार माने इतना खराब एसिड जिसको आप टॉयलेट पे डालो तो झगड़ सफेद हो जाए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 अब मैं और एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूं, जो बहुत गंभीर है कि विदेशी तकनीकी कैसी है मैं आपको दवाओं के क्षेत्र में कुछ बताना चाहता हूं। चिकित्सा के क्षेत्र में दवाओं के क्षेत्र में अक्सर हमको ये सुनने को मिलता है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी दवाएं बनाकर ला रही है उन दवाओं को भारत में बेचा जा रहा है हमको ऐसा लगता है की ये दवाएं बहुत हाईटेक है हाई क्वालिटी है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये की दुनिया के देशों में जो जो दवाएं 20, 25, 30 साल से बंद हो चुकी हैं जिनको जहर घोषित किया गया है जिनको ए क्लास पॉइजन बी क्लास पॉइजन डिक्लेयर कर दिया गया जो बहुत ही खतरनाक जहर हैं, ऐसी दवाएं लाकर विदेशी कंपनियां भारत में बेचती हैं और हजारों करोड़ रुपए लूटती हैं उसका मुझे बहुत दर्द है मैं 1947 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो पता चला विदेशी कंपनियां मात्र 10 करोड़ की दवाएं बेचती थी इस देश में 1947 अब 2009 आ गया तो विदेशी कंपनियों की दवाएं जो उनके व्हाइट मनी में है उनकी बैलेंस शीट में है और उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए हैं वो सत्तर करोड़ के हैं माने सत्तर करोड़ की दवाएं आज वो भारत में बेच रहे हैं और इनमें से अधिकांश दवाएं ऐसी हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं मैं आपको भारत देश के एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे उन्होंने एक कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी जिसको जस्टिस हाथी कमीशन रिपोर्ट कहते हैं उस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े बताता हूं। उन्होंने बताया हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिकों की और भारत के कुछ विधि विशेषज्ञों की कानून के जानकारों की एक समिति बनी थी उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस हाथी उन्होंने बताया कि भारत में जितनी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी की मात्र एक दवाओं की जरूरत है मात्र एक लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमारे देश में इस समय एलोपैथी की चौरासी हजार दवाएं बिक रही हैं जरूरत सिर्फ 117 दवाओं की है कितना बड़ा अत्याचार और अन्याय इस देश पर हो रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करता हूं डब्ल्यू कहता है कि भारत की सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए 250 अधिक से अधिक दवाओं की जरूरत है कम से कम एक अधिक से अधिक 250 और इस देश में चौरासी हजार दवाओं के फॉर्मुलेशन बिक रहे हैं जो बिल्कुल बेकार है आपके किसी काम के ही नहीं है आपको मालूम ही नहीं है की जो दवा आप खा रहे हैं किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर लिखी हुई वो दवा आपके काम ही नहीं आने वाली है और इससे भी ज्यादा दुख और अफसोस है कि जो काम नहीं आए दवा वहां तक तो समझ में आता है जो दवा आपके शरीर को हानि पहुंचाए दुष्परिणाम करे ऐसी खतरनाक दवाएं भी हम खा रहे हैं इन विदेशी कंपनियों के द्वारा जो बेची जा रही कुछ दवाओं के नाम लेके बताता हूं दवाओं की संख्या अब तक जो हमारे पास आप पाई है हमने अभी तक पांच दवाओं को लिस्ट किया है पांच हजार है ध्यान रखिएगा चौरासी हजार दवाएं बाजार में हैं इनमें से सिर्फ 170 काम की हैं बाकी सब बेकार हैं। जो बेकार की दवाएं हैं उनमें से 5000 को अभी तक लिस्ट कर पाए हैं सूची बना पाए हैं उनमें से कुछ प्रमुख दवाओं के नाम में लेना चाहता हूं, जिन्हें अक्सर हम खरीद कर खाते रहते हैं और वो दुनिया के कितने देशों में बंद है और वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती एक दवा है जो बहुत ज्यादा इस देश में इस्तेमाल होती है ऑक्सीफन बूटा एक दवा है फिनाइल बूटाजोन एक दवा है उसका नाम है एक्टीमाल एक दवा उसका नाम है एल्जीरियल एक दवा है उसका नाम है उसका बूटा एक दवा है बूटा प्रोक्सीवन ये सात दवाएं हैं जो ब्रिटेन में पश्चिमी जर्मनी में फ्रांस में इटली में फिनलैंड में अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में मलेशिया में इसराइल में जॉर्डन में और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में भी बंद है बांग्लादेश में बंद है ये सात दवाएं जिनके नाम में नहीं और 20 साल से बंद है आज से नहीं 20 साल से बंद है बांग्लादेश भी जिन दवाओं को बिकने नहीं देता अपने यहां इसराइल जैसा देश बिकने नहीं देता जॉर्डन जैसा देश बिकने नहीं देता फिनलैंड में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मलेशिया में वो दवाएं नहीं बिकती अमेरिका जापान इटली स्वीडन जर्मनी में कहीं नहीं बिकती वो भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं ये सात दवाएं और इनके दुष्परिणाम क्या हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवा की थोड़ी सी खुराक तीन या चार खुराक ही काफी है कि आपकी अंतड़ियों में घाव हो जाए इन दवाओं को लेने से रक्त का कैंसर होने की पूरी संभावना होती है और अब तक हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इन दवाओं को खा लेकिन ये दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं विदेशी कंपनियों के नीचे बेची जा रही है इसी तरह से मैं और बताता हूँ एक दवा है इस देश में उसका नाम है ऑक्सीपोज एक दवा है उसका नाम है सुग्रिल एक है ऑक्सीजोन एक है पैराबूटाजोन एक है क्यूलोक्नोल एक है एम्बिक्विनॉल एक है एलिकिन एमबीजाइन फोर्ट एमिक्योर एमिक्विल और एमिजील प्लस ये सारी दवाएं ये करीब सात आठ दवाएं हैं जापान में बंद है नॉर्वे में बंद है स्वीडन में जर्मनी में डेनमार्क में नेपाल जैसे देश में ये दवा बंद है फिलीपींस में बंद है स्पेन में फ्रांस में श्रीलंका में और भारत में धड़ल्ले से बिक रही है इन दवाओं का दुष्परिणाम क्या है पैर में लकवा मार सकता है शरीर में लकवा मार सकता है आप अंधे हो सकते हैं अंधे होने का खतरा बना रहता है और दस हजार से ज्यादा लोग इन दवाओं को खाकर लंगड़े और अंधे हो चुके हैं फिर भी धड़ल्ले से ये बिक बिकरे इसी तरह से एक दवा है एनल्जिन आप खूब अच्छे से नाम सुनते हैं एनलजिन फिर बैरालगन फिर बूटाजोन फिर बुस्कापान फिर बूटालजिन फिर फार जेसिक फिर मालार्जिन ऑक्सीपोज फिनल जेसिक ये दुनिया के बीस देशों में बंद है भारत में धड़ल्ले से बिकरे इन दवाओं का क्या है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनके बनने की गति को ये दवाएं इतना धीमा कर देती हैं कि मरने की तैयारी हो जाती है आदमी की मांसपेशियों की संरचना में भयंकर विकार उत्पन्न कर देती हैं और इसका व्यक्ति सेवन करके अंत में मर ही जाता है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लगभग पांच हजार दवाएं हैं जो भारत में अनेक अनेक विदेशी कंपनियां धड़ल्ले से बेच रही है और इसका व्यापार करके हजारों करोड़ लूट रहे एक दो नहीं सत्तर हजार करोड़ रुपए वो लूट रहे और मृत्यु की बात ये है कि हाथी कमीशन ने जो एक दवाओं को जरूरी दवाएं बताया था आवश्यक दवाएं बताया था उनमें से कोई भी विदेशी कंपनी उत्पादन नहीं करती उनको आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो 117 जरूरी दवाएं हैं आवश्यक हैं उनका उत्पादन सब स्वदेशी कंपनियां करती हैं भारतीय कंपनियां करती हैं हमारी कंपनियां उनका उत्पादन करती हैं विदेशी कंपनियों को उत्पादन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कारण क्या है उन 117 दवाओं के कीमतें ज्यादा नहीं रख सकते सरकार उस पर कई बार कंट्रोल कर लेती है जनहित में सरकार उनको जो है ना ऑर्डर डाल देती है तो विदेशी कंपनियों को थोड़े मुनाफे में संतोष नहीं है ज्यादा मुनाफा उनको उन्ही दवाओं में मिलता है जो सरकार के कंट्रोल के बाहर है तो जितनी भी बेकार की दवाएं हैं वो कंट्रोल के बाहर है इसलिए उनको बना ये धड़ल्ले से बेचते हैं और बहुत मुनाफा कमाते हैं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 और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ये इंजेक्शन माताओं बहनों को लगा रहे परिणाम क्या हो रहा है ये माताओं बहनों को ज्यादातर महामारी का जो चक्र है मासिक चक्र है वो पूरा बिगाड़ देता है ये डिपोप्रवेरा और अंत में उनके गर्भाशय में कैंसर कर देता है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 और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का सिक्रिशन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है असंतुलित हो जाता है और माताएं माता मैंने बहुत परेशान होती हैं, जिनको ये नेटिन दिया जाता है इसी तरह से आरयू यू 496 नाम की एक उन्होंने टेक्निक लाई है फिर रूसेल नाम की एक है यूक्लेफ नाम की एक है फिर एक नॉर्थ प्लांट है फिर एक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 इतना दर्द होता है उनके शरीर में लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया उसके कारण ये हो रहा है और हजारों करोड़ रुपए की लूट मार इस देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है इन कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों को बेचकर फिर और एक जानकारी देना चाहता हूं हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने कंडोम का बड़ा व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार में प्रचार होना चाहिए उसके लिए एड्स का बहाना लिया है और एड्स का बहाना लेकर टीवी पर अखबारों में सिनेमा में पत्रिकाओं में हर जगह वो विज्ञापन दे दे के दे दे के दे दे के एक ही चीज समझा रहे हैं आप कुछ भी करो कंडोम का इस्तेमाल करो ये नहीं बताते हैं कि अपने ऊपर संयम रखो ये नहीं बताते हैं कि संयम से जीवन बिताओ ये नहीं बताते हैं कि अपने पति और पत्नी के साथ वफादारी दिमाओ वो कहते कुछ भी करो कंडोम का इस्तेमाल करो इसका दुष्परिणाम पता ही क्या हुआ है मात्र पंद्रह साल में इस देश में सौ करोड़ कंडोम हर साल बिकने लगे हैं पंद्रह साल पहले बिकने वाले कंडोम की संख्या हजारों में भी नहीं थी अब सौ करोड़ कंडोम हर साल बिक रहे हैं और अंधाधुंध विदेशी कंपनियां इस धंधे में उतर पड़ी हैं करीब बीस बड़ी विदेशी कंपनियां हैं अमेरिका की कुछ जापान की कुछ मलेशिया की फ्रांस की वो इस देश में इसी धंधे में उतरी हुई है और उनका टारगेट क्या है उनका टारगेट है कि सौ करोड़ कंडोम एक साल में नहीं एक दिन में बिकने चाहिए ये उनका लक्ष्य है और उसके लिए रात दिन वो हिंदुस्तानी नौजवानों को नवयुवतियों को बहलाकर फुसलाकर गलत रास्ते पर ले जाकर ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां ये अपसंस्कृति हमारे देश में फैले और हमारा सदाचार खत्म हो हमारी नैतिकता कमजोर पड़े हमारा आत्मसंयम कमजोर पड़े और हम इनके कंडोम के ग्राहक बन जाए उपभोक्ता बन जाए बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों का ये व्यापार चल रहा है एक दो चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने घर में अक्सर मच्छर मारने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं अलग अलग नामों से बाजार में बिकती हैं। कोई जो है लिक्विड फॉर्म में आती है आप उसको लगा देते हैं कोई तो टिकिया के फॉर्म में आती है आप उसको इस्तेमाल करते हैं कोई तो कॉयल के फॉर्म में आती है आप उसको इस्तेमाल करते हैं कॉयल के रूप में मच्छर मारने वाली कोई भी दवा इस्तेमाल करें टिकिया के रूप में इस्तेमाल करें या लिक्विड के रूप में इस्तेमाल करें उनमें जो इस्तेमाल होने वाला केमिकल है वो डीएथिलीन है वो मेल्फोक्वीन है और वो फॉस्फीन है ये तीन खतरनाक केमिकल हैं जो इस्तेमाल होते हैं और ये तीनों केमिकल यूरोप और अमेरिका के छप्पन देशों में बंद है और बीस साल से बंद है हम हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो लगा के छोड़ देते हैं मैंने कई घरों में देखा दो महीने के तीन महीने के छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं और उनके नजदीक में वो कॉइल जल रहा है जिसका धुआं नाक के रास्ते से बच्चे के फेफड़े में उतर रहा है वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये मच्छर मारने वाली दवाएं अंत में मनुष्य को मार देती कई बार क्या होता मच्छर तो इनसे मरते नहीं है मनुष्य मर जाते हैं जिनके लिए ये दवाएं इस्तेमाल हो रही और ज्यादातर इन दवाओं का व्यापार डीएथलीन का व्यापार फॉक्सिन का व्यापार हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है और वो अंदाजुंद केमिकल इम्पोर्ट करके लाके बेच रहे हैं और भारत की कुछ स्वदेशी कंपनियां भी बनाकर उनको बेच रही हैं तो आप जरा सोचिए आपकी सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा के लिए आप कम से कम ये चीजें इस्तेमाल करना बंद करिए फिर आप बोलेंगे मच्छर तो है उनका तो क्या उपाय है सबसे अच्छा उपाय है मच्छरदानी लगा के सोइए स्वदेशी है सस्ती है क्वालिटी में अच्छी है सारे देश में उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम मिलती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोई एक्सपायरी डेट नहीं है एक बार खरीदी तो 20-25 साल चलेगी और तरह तरह की मच्छरदानियां आने लगी हैं अब तो वो डंडे वाली जरूरत नहीं है एक हुक में लटका दीजिए वो आती है आप ऐसे खोल के सो जाइए आती है नहीं तो चादर की तरह से ओढ़ के सो जाइए कुछ नहीं कर सकते तो ये मच्छर मारने वाली दवा से तो अच्छी है मच्छर मारने वाली दवाएं खरीदे हैं। विदेशी कंपनियों को मुनाफा दें उससे अच्छी अपनी मच्छरदानी है और आप चाहें तो एक छोटा प्रयोग और करके देख सकते हैं नीम होता है ना नीम नीम का तेल बाजार में मिलता है तो नीम का तेल ऐसे जलाएं दीपक के रूप में एक दीपक ले लें उसमें रुई की बाति बनाए नीम का तेल जला के दीपक को रख दें वो दीपक जितनी देर जलेगा एक भी मच्छर कमरे में नहीं आएगा इतना सस्ता और सरल उपाय नीम का तेल बाजार में 30-40 रुपए लीटर मिलता है एक लीटर तेल खरीदेंगे बड़े आराम से तीन चार महीने चलता है और दूसरा एक तरीका है गाय के गोबर से बनी हुई अगरबत्ती और गाय के गोबर से बनी हुई धूपबत्तियाँ भी बाजार में अब आ गई हैं, कई गौशालाएं उनको बनाती है उनको जला आप सो जाइए वो भी मच्छर को भगाती है और क्वालिटी में मच्छर अगरबत्ती से अच्छी अगर गाय के गोबर की अगरबत्ती धूपबत्ती जलाएंगे तो पैसा किसी गौशाला को मिलेगा और उससे गाय की रक्षा होगी और गाय की रक्षा के बाद अंततः देश की ही रक्षा होने वाली है और अगर आप मच्छर अगरबत्ती खरीदेंगे तो पैसा किसी विदेशी कंपनी के पास जाएगा और उस पैसे से आपका भी नुकसान देश का भी नुकसान हो जाए एक दो चीजें और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि कुछ विदेशी कंपनियां हमारे देश में हेल्थ टॉनिक बेच रही और वैज्ञानिकों का कहना है डॉक्टरों का कहना है कि एक भी टॉनिक हेल्थ नहीं देता जिनको वो हेल्थ टॉनिक कहते हैं जैसे बूस्ट हॉर्लिक्स प्रोटीनैक्स बॉर्नबिटा कॉम्प्लेन मोल्टोवा ये सारे हेल्थ टॉनिक के नाम पे बेचे जाते हैं किसी से कोई हेल्थ नहीं मिलती क्योंकि उनमें जो कुछ मिलाया जाता है और आपको बेचा जाता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बच्चों को कोई बड़ी ताकत दे दे और ध्यान रखिएगा ये सारे हेल्थ टॉनिक को वो बेचते हैं ये कहकर कि ये फूड सप्लीमेंट है माने खाना पहले खाओ ताकत खाने से आएगी फिर ये क्यों इसमें से क्या आने वाला है और ये सारे के सारे हेल्थ टॉनिक का मैंने हिसाब निकाला तो इतना दुख होता है मुझे कि इनके अंदर जो मिलाई हुई चीजें हैं वो क्या है गेहूं का आटा है जौ का आटा है थोड़ा बहुत चने का कहीं कहीं आटा है मूंगफली की खली है या कुछ और तिल की खली है ये सब चीजें बाजार से अगर खरीद कर हम बनाएं, तो एक किलो हेल्थ टॉनिक बनाने में अड़तालीस रूपये खर्च होता है मात्र अड़तालीस रूपये एक किलो बनाने में और उसको ये कंपनी बेचती है 320 रुपए, एक कंपनी का रेट है 320 रुपए का एक किलो एक कंपनी का रेट है 380 रुपए का एक किलो एक कंपनी का रेट है 340 रुपए का एक किलो एक कंपनी का रेट है 180 रुपए का एक किलो और एक कंपनी का रेट है 220 रुपए का एक किलो जो बन रही है 48 रुपए में चीज उसको 380 रुपए तक एक किलो में बेच रहे हैं और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आप इनका एक किलो हेल्थ टॉनिक खा लो या बच्चों को खिला दो उसमें उतनी ही ताकत मिलेगी जितनी 25 ग्राम मूंगफली को गुड़ खाने के साथ मिलती है या 25 ग्राम चने को गुड़ के खाने के साथ मिलती है उतना ही प्रोटीन मिलने वाला है और इन हेल्थ टॉनिकों के नाम पर मुझे बहुत अफसोस है 5000 करोड़ रुपए ये कंपनियां लूट रही हैं बाजार में से और ये लूटती कैसे है ये आपका और मेरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है कोई हेल्थ सॉनिक का विज्ञापन आएगा ना तो मां को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि मां को अपने बच्चे की कितनी चिंता है उसकी ग्रोथ की चिंता है उसकी बुद्धि के विकास की चिंता है उसकी हड्डियों के विकास की चिंता है तो वो स्मार्ट माँ है तो बच्चे को प्रोटीन एक्स खिलाएगी मोल्टोवा खिलाएगी बूस्ट पिलाएगी हॉर्लिक्स खिलाएगी या कॉम्प्लेन पिलाएगी तो स्मार्ट माँ अगर आप होना चाहते हैं तो ये सब हेल्थ सॉनिक अपने बच्चों को पिलाइए ये आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं ये मूर्ख होना चाहते हैं तो अपने बच्चों को ये खिलाइए क्योंकि पैसे बर्बाद हो रहे हैं और ताकत कुछ नहीं मिल रही है आप अपने घर में मूंगफली ले आइए चना ले आइए गुड़ ले आइए तिल ले आइए थोड़ा जौ का आटा ले लीजिए गेहूं का आटा ले लीजिए सबको बना के तैयार कर लीजिए बच्चों को दूध में मिला के पिलाइए बहुत सस्ता है क्वालिटी में बहुत अच्छा है इसलिए इन कंपनियों के ये हेल्थ रोनिक के चक्कर में मत फंसी मैं कुछ दवा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के बारे में एक दो जानकारी देना चाहता हूं जो उस तरफ मैंने नहीं दी थी ये कंपनियों की जो इनिशियल पेड ऑफ कैपिटल है दवा के क्षेत्र में काम करने वाली उनमें से एक कंपनी है बायर उसकी मूल पूंजी इस देश में छह लाख रूपये है बस और उसका एक साल का नेट प्रॉफिट एक सौ चौवन करोड़ दवा के क्षेत्र में इतना मुनाफा होता है इसी तरह से एक कंपनी है साइना उसकी मूल पूंजी इस देश में 40 लाख रुपए है और उसका नेट प्रॉफिट 115 सौ पंद्रह करोड़ रूपये इसी तरह से एक विदेशी कंपनी है उसका नाम है सीवा गायगी मूल पूंजी 70 लाख है और एक साल का प्रॉफिट 114 करोड़ रुपए और ये टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है तो आप सोच लीजिए थोड़ी सी पूंजी लगाकर दवा के क्षेत्र में इनके भयंकर मुनाफे हैं और ये मुनाफे का प्रतिशत अगर निकालें तो कई कई कंपनियों का मुनाफा प्रतिशत बीस हजार तक है बीस हजार प्रतिशत तक वो मुनाफा यहां से लूट रहे दो सौ ढाई सौ प्रतिशत तक तो सामान्य कंपनियों का है बाकी तो 20 बीस, बीस हजार प्रतिशत तक वो भारत में मुनाफा कमा रहे मुझे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 हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी और आतंक और डर इतना फैला कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने उसका वैक्सीन लिया आप में से भी किसी ने लिया होगा बहुत लोगों ने लिया बैंक में काम करने वाले बीमा कंपनी में काम करने वाले रेलवे में काम करने वाले अन्य पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मास वैक्सीनेशन कैंप किए गए बहुत सारी संस्थाओं ने वैक्सीनेशन कैंप लगाए और डॉक्टरों ने अंधाधुंध ये मास वैक्सीनेशन कैंप दिए आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस हेपेटाइटिस बी के लिए लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दिए गए वो हेपेटाइटिस बी भारत में बहुत कम होता है हिंदुस्तान के गंभीर वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 लाख लोगों में से किसी एक या दो को हेपेटाइटिस बी होता है और वो ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने की संभावना जिन लोगों को होती है वो लोग भारत में है ही नहीं वो लोग या तो अमेरिका में यूरोप में है या तो अफ्रीका में है भारत में उस ग्रुप के लोग है ही नहीं जिनको ये हो सकता है और आपको सबको मालूम है जो बात गंभीर है वो ये कि जितनी भी वैक्सीन दी जाती है उन वैक्सीनों में उन बीमारियों के ही जीवाणु रहते हैं जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन दी जाती है अब देखिए कैसा साजिश और कैसा षडयंत्र है एक तो बीमारी होती नहीं होती है तो बहुत कम लोगों को होती है और होने के पीछे का जो कारण है कि वो कीटाणु और जीवाणु मरते ही नहीं है उस दवा में भी और वो हमको अंधाधुंध लगाया गया लाखों करोड़ों का बिजनेस करके कंपनी ने मुनाफा कमा लिया जो स्वामी जी कहते हैं कि सामान्य प्राणायाम करें योग करें तो उसी से हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए इस देश में बर्बाद हो गए हम लुट गए हमारी आंखों के सामने लूट लिया लोगों ने हमको मूर्ख बना के लूट लिया तो कभी हेपेटाइटिस बी के नाम पे, कभी स्वाइन फ्लू के नाम पे, कभी एवियन फ्लू के नाम पे, कभी सार्स के नाम पर कभी बर्ड फ्लू का कितना आतंक फैलाया था थोड़े दिन पहले हजारों लाखों मुर्गियां इस देश में कट गईं। परिणाम जानते क्या हुआ मुर्गियों की कमी पड़ गई तो सरकार ने विदेशों से मुर्गी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया अंडों की कमी पड़ गई तो विदेशों से अंडे खरीदने शुरू कर दिए इन्होंने और ये स्वाइन फ्लू के नाम पे बता रहे हैं सूअर को काट रहे हैं फिर थोड़े दिन में सूअर की कमी होगी तो सूअर का मांस विदेशों से खरीदेंगे हिंदुस्तान में बिकेगा ये सारे के सारे मार्केट की उनकी रणनीति है धंधा करना है माल बेचना है उनको आपके स्वस्थ रहने से बीमारी से कोई लेना देना नहीं है तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि ये विदेशी कंपनियों के इतने गहरे गहरे जो षड़यंत्र हमारे यहां चल रहे हैं इन गहरे षडयंत्रों को हम समझना शुरू करें अपनी आंखें खोलें अपने कान खोलें, अपना दिमाग खोलें और इनसे लड़ने की तैयारी अपने जीवन में करें भारत स्वाभिमान इसी के लिए बनाया गया एक मंच है जो इन विदेशी कंपनियों के षडयंत्रों का पूरे देश में पर्दाफाश करता है और पूरे देश में लोगों को इन विदेशी कंपनियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है एक आखिरी बात क्या खत्म करूंगा कि हम इस बात को याद रखें इतिहास में हमसे एक गलती हो गई थी जहांगीर नाम का एक राजा था उसने एक विदेशी कंपनी को इस देश में लाइसेंस दे दिया था व्यापार करने का परिणाम ये हुआ कि जिस कंपनी को जहांगीर ने बुलाया था उसी कंपनी ने जहांगीर को गद्दी से उतरवा दिया और वो कंपनी इस देश की मालिक हो गई थी और 250 साल ये देश उसका गुलाम हो गया उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से आजादी पाने के लिए छह लाख बत्तीस शहीदों को कुर्बानी देनी पड़ी भगत सिंह ऊधम सिंह चंद्रशेखर आशफाक रामप्रसाद राम प्रसाद टोपे अजीमुल्ला, ऐसे सात लाख बत्तीस हजार सात सौ इक्यासी शहीद कुर्बान हो गए और साढ़े चार करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को परोक्ष रूप से कुर्बानी देनी पड़ी जो अंग्रेजों की नीतियों के कारण भूख से मर गए अकाल से मर गए और अंग्रेजों की गोलियां लाठियां खाकर मर गए अंग्रेजों के अत्याचार से मर गए बहुत कीमती है ये आजादी एक विदेशी कंपनी के चक्कर में हमने इसको गंवा दिया था अब दोबारा हम इस आजादी को गंवा नहीं सकते इसलिए हमें ध्यान रखना है और इस बात के लिए अपने को तैयार करना है कि अब इस देश में पांच हजार विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं और इस देश को कहाँ ले जाएंगी गुलामी कितनी भयंकर होगी मुझे तो यही अफसोस होता है रात दिन कि पहले तो एक कंपनी थी तो उसके खिलाफ लड़ने को भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर जैसे लाखों क्रांतिकारी थे अब 5000 विदेशी कंपनियां इस देश में है दूसरा भगत सिंह दूसरा उधम सिंह दूसरा चंद्रशेखर अभी तो नहीं है आप में से ही किसी को पैदा करना पड़ेगा दूसरी झांसी की रानी लक्ष्मी तो नहीं है आप में से ही किसी को बनना पड़ेगा दूसरी रानी कितूर चन्म्मा तो नहीं है आप में से ही किसी को बनना पड़ेगा इसलिए हम ही भगत सिंह उदम सिंह चंद्रशेखर कितूर चनम्मा झांसी रानी लक्ष्मीबाई का आने वाले समय में रोल करेंगे अपने जीवन में उस तैयारी के लिए हम मानसिक रूप से संकल्पबद्ध हो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो क्योंकि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको लूटा सारी दुनिया का कंगाल और भिकारी देश हमको बना दिया अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं होती तो ये अंग्रेज कहते हैं कि सारी दुनिया का समृद्धशाली देश भारत था सारी दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश भारत था एक अंग्रेज मैकौले का एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं वो कहता है कि अंग्रेजों के आने के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले के भारत के बारे में वो कह रहा है आई हैव ट्रेवल्ड एक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए बैगर हु इज ए थीफ Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we could ever conquer this country unless we break the very backbone of this country, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For the Indians, think that all that is foreign is good and greater, and that they are his own. They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them—a truly डॉमिनेटेड nation. ये मैं कॉले कह रहा है की भारत में आया एक भी जगह उसने किसी भिखारी को नहीं देखा एक भी जगह किसी चोर को नहीं देखा क्योंकि किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं थी चोरी करने की जरूरत नहीं थी बहुत धन संपन्न देश ये था बहुत पैसे वाला ये देश था तैतीस प्रतिशत सत्ताईस प्रतिशत से ज्यादा आमंदनी सारी दुनिया की हमारे पास थी चालीस प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन पूरी दुनिया में हम अकेले करते थे इतना पैसे वाला समृद्धशाली संपन्न देश था उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंगाल और भिखारी देश बना दिया अब पांच हजार विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में है देश का आने वाला समय कैसा होगा इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए संकल्प करिए और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए स्वदेशी का स्वराज्य का अपने देश की आजादी को बचाने का अपनी स्वतंत्रता को बचाने का अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कराने का और उसी आंदोलन का नाम है भारत स्वाभिमान उसी अभियान का नाम है भारत स्वाभिमान तो आप सब भारत स्वाभिमान के सक्रिय सेनानी बने और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देशन में अपनी पूरी जिंदगी की सार्थकता इसी काम में ढूंढे और खोजे की हम भारत की दोबारा गुलामी आने नहीं देंगे और आधी अधूरी आजादी को पूरी आजादी में परिवर्तित करेंगे भूतकाल में जो भारत सोने की चिड़िया था सारी दुनिया का विश्व गुरु था भविष्य में भी भारत सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बनेगा ऐसी हमारे मन में दृढ़ संकल्प की भावना हो ईश्वर हमको इसके लिए ताकत दे शक्ति दे संकल्प दे इस भावना के साथ आभार धन्यवाद